अहमेवासमेवाग्रि नर पश्चाद येत यो वशिष्येतस्म्य हहमती यती न प्रतीत चात्म तद विद्यात्मनो मया यथा भासो यथा यसो यथातम यहा महाभूता भूतेषु चा वचे प्रविष्ट्य प्रविष्टानि तथा तु नेहमतावदिज्ञा तत्विज्ञासुना अनवय सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी का भागवत चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया जिसमें परमात्मा का स्वरूप माया का स्वरूप जीव का स्वरूप जिज्ञासना और कह सकते हैं जगत का स्वरूप संक्षेप रूप में चार श्लोकों में पूरा का पूरा रहस्य डाल दिया है आप सब अनेक बार श्रवण कर चुके हैं माया के बारे में भी श्रवण कर चुके हैं अन्वय और व्यतिरेक के विषय में कल संक्षेप में प्रकाश ढेला गया था कि हमारे यहाँ खोज की दो पद्धतियाँ हैं स्वीकार की पद्धति और निषेध की पद्धति मनोबुद्धियाहकार रचितता निना हम इस रूप से यह मैं ब्रह्म नहीं या मैं आप मैं शरीर नहीं मैं बुद्धि नहीं इस प्रकार से एक एक को निषेध करते करते अंत में जिसका निषेध ना किया जा सके वही उस तत्व का रूप है निषेध शेषा जयता दशेषाह और वही हम हैं यह सारांश निकलता है निषेध पद्धति से व्यतिरिक्त पद्धति से जब उसको खोज करते हैं तो और अनभय पद्धति से आप जगत में जो जो चीज़ देखते हैं वो सब वही हैं उससे भिन्न है नहीं मन भी वही बना हुआ है बुद्धि भी वही बना हुआ है इन इंद्रियों के के के रूप रूप में में में भी वही है। और वही परिणत और इस शरीर एक-एक चीज वह धागे की भांति मड़ियों में धागे की भांति समाया हुआ है और यह संपूर्ण विश्व उनका स्वरूप है इस प्रकार से एक जिसको देखते हैं उसको सबको परमात्मा का रूप मानते हुए चलते हैं और दूसरे में निषेध में जो कुछ दिखाई दे रहा है कानों से सुनाई दे रहा है वो नहीं है बल्कि इससे वो अतिरिक्त है शेष ये क्योंकि काम चलाउ है ऐसे निषेध के द्वारा उसको खोज करते हैं इन चार श्लोकों का सामान्य भाव भी आ चुका है पर्या श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से फिर इन्हीं चार श्लोकों का विस्तार प्राप्त किया जिसमें उन्होंने भगवान के अवतारों का वर्णन सुना और ब्रह्मा जी संपूर्ण अवतारों को सुना करके माया का भी स्वरूप दर्शाए और माया और भगवान मायापति उनके स्वरूप को कोई जान नहीं सकता स्वयं वो कृपा करें तब कोई जान सकता है यह बताए स्वयं अपनी कहानी बताए कि मैंने उसे जानने की कोशिश की योग के द्वारा भी जानने की कोशिश की खोजने की कोशिश की लोग मुझे तपोमय कहते हैं वेदमय कहते हैं मैं स्वयं उसकी खोज करता रहा लेकिन अन्य साधनों से उसे मैं पाना सका वो स्वयं ही प्रभु क्योंकि भक्ति मार्ग से प्राप्त होते हैं तो मैंने जब भक्ति का आश्रय लिया ध्यान किया पूर्ण परमात्मा का तो वो मुझे अपने हृदय कमल में ही उनके दर्शन हो गए इस प्रकार से नारद जी को यह बताते हैं कि उसको पाने का सुगम रास्ता नारद भक्ति है तो भक्ति के संस्कार नारद जी के ऊपर में अपने पिता जी से प्राप्त हुए हैं और ये संपूर्ण जो कुछ दिखाई दे रहा है सबको ब्रह्मा जी ने अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है और इसके बाद फिर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसी भागवत को दस लक्षणों वाला बना कर के श्री नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया जिसमें दस चीज़ों को वर्णन किया गया स्थानं निरोधो श्रीमद श्रीमद्भागवत के बारह स्कंधो का हम लोग एक एक नाम देकर के चलें जैसे आचार्यों ने किया है प्रथम स्कंध अधिकार स्कंध कहलाता है उसमें अधिकारी की चर्चा परीक्षित जैसे अधिकार प्राप्त पुरुष की चर्चा की गई है और द्वितीय स्कंध है इसमें साधन बताए गए हैं महापुरुषों का यह अनुभव है जिन्होंने इसकी गहराई में जाकर के अनुशीलन किया है वो कहते हैं द्वितीय स्कंद में ही पूरा का पूरा आ चुका है संपूर्ण भागवत आ चुका है उसी में तो यह साधन संपन्न स्कंध है और इसके बाद फिर जो ये दस प्रतिपाद्य विषय निर्देश किए इनका क्रम से तृतीय स्कंध से बारहवीं स्कंद तक प्रत्येक स्कंध में एक एक वस्तु का वर्णन है ये तृतीय स्कंध में सृष्टि लीला भगवान किस प्रकार से इस जगत का सर्जन करते हैं जगत के मूल में कौन है उनका वर्णन है इसमें और चतुर्थ स्कंध में विसर्ग लीला विसर्ग लीला ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि होती है उसको विसर्ग कहा जाता है जीवों के मनुओं के प्रजापतियों के ऋषियों के वेद आदि के जितने उत्पत्ति होते हैं, उसको विसर्ग के अंतर्गत गिनाते हैं और जो चतुर्थ पंचम स्कंध पंचम स्कंध है पंचम स्कंध स्थान लीला स्थितिर वैकुंठ विजय भगवान की विजय की कथा भगवान अपने भक्तों के रक्षा करते हैं पालन करते हैं इससे उनके उत्कर्ष का पता लगता है तो स्थान लीला और जो छठवां स्कंद है पोषण लीला पुष्टि पोषणम पोषण पोशन कहते हैं पोषणम तत्ग्रह है भगवान के अनुग्रह को पोषण या पुष्टि कहा गया भगवान अपने भक्तों को चाहे कितना भी गिरा हुआ हो उनके अंदर भाव की पुष्टि करते हैं उठाते हैं इस चीज को वहां अजामिल की कथा आदि के माध्यम से दर्शाते हैं अपने आश्रितों की रक्षा पोषण करके दर्शाते हैं सप्तम स्कंध में पूती लीला है पूत कर्म वासना है हमारे जन्म जन्म के कर्मों के वासनाएं हैं, उन वासनाओं के अनुकूल हम लोग इस जीवन में प्रवृत्त होते हैं किसी कर्म में सद्वासनाएं असद वासनाएं हुआ करती हैं उनका भी उस संपूर्ण सप्तम स्कंध में उल्लेख आता है सारांश रूप में आठवां स्कंध सात मनवंत्रों के साथ साथ आठवे नौवे दसवें ग्यारहवें बारहवें तेरह में, में, में, में, में, में चौदह की कथा अष्टम में में में है और फिर प्रत्येक मनु के काल में भगवान ने किन-किन रूपों अवतार लेकर के किन-किन भक्तों का उद्धार किया इसकी कथा है नवम स्कंध ईशानु कथा है भगवान के भक्तों के राजर्षियों की कथा है और दशम स्कंध में निरुद लीला हमारे चित्त को भगवान में निरुद्ध करते हैं भगवान स्वयं लीलाओं के माध्यम से से स्कंध में जब पहुंचते हैं तो शेष जो दस स्कंध अभी तक बोल चुके उन सब का सार लेकर के ग्यारहवें में केवल सिद्धांत सिद्धांतों का निरूपण मुक्ति लीला कहलाती है मुक्तिर्वान्य था रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इस पंक्ति की व्याख्या है संपूर्ण स्कंध स्कंध और निरोध लीला लो लीला भगवान हम सब के आधार कैसे बनते हैं इसकी कहानी उसमें कथा आती है इस प्रकार से ये दस वस्तुओं का इसमें प्रतिपादन किया गया है और यह ब्रह्मकल्प की कथा इसके बाद विराम दे देते हैं श्री सुखदेव जी और ये कथा दो जगह चल रही है एक कथा तो चल रही है नैमी शारण्य में शौनक आदि ऋषियों के साथ शौनक आदि ऋषियों को सोत जी सुना रहे हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं जो श्री सुखदेव जी ने गंगा तट पर परीक्षित को सुनाई उस कथा को सुना रहे हैं तो बीच में श्री शौनक जी ने प्रश्न कर लिया कि भगवान आपने बीच में विदुर जी का एक संक्षेप में चरित्र कहा था कि महाभारत युद्ध होने को था। उसी वक्त युद्ध में शामिल ना तीर्थयात्रा के बहाने चले गए थे महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के पहले दो लोग युद्ध में शामिल ना होने के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा करने के बहाने चले गए थे एक तो द्वारिका से बलदाऊ जी और उधर हस्तिनापुर आदि से विदुर जी चले गए थे बलदाऊ जी इसलिए चले गए क्योंकि देखे युद्ध में हमको लड़ना पड़ेगा और युद्ध में जब जाएंगे तब एक और जिधर हमारा शिष्य दुर्योधन रहेगा उनके आग्रह को ठोकरा पाना संभव नहीं दिखाई दे रहा है अतिशय प्रिय हैं उन्होंने मेरी सेवा की मुझसे गदा युद्ध की शिक्षा ली है तो एक उस ओर यदि मैं जाऊंगा, गौरवों के पक्ष से लडूंगा, तो एक और मेरा भाई रहेगा एक और मैं रहूंगा, तब तो फिर ये घर घर की ही लड़ाई दूसरे के घर की लड़ाई को हमारे घर की लड़ाई बना देंगे हम इसलिए उन्होंने विचार किया इससे अच्छा है कि ये संसार के झगड़ों से दूर तीर्थ यात्रा करो तो तीर्थयात्रा के बहाने बलदाऊ होना पड़े और विदुर जी भी करने के बहाने निकल गए थे और लौट करके आए थे तब जब राजसिंहासन श्री युद्धिष्ठिर जी आसीन हो चुके थे सुंदर सुचारू रूप से संचालन कर चुके कर रहे थे तब तो उस समय विदुर जी से अनेक प्रकार के प्रश्न किए थे युधिष्ठिर आदि ने उन प्रश्नों का उन्होंने तीर्थ वर्णन के बहाने उत्तर दिया सब कुछ बताएं मात्र एक चीज का वर्णन नहीं किए थे उस समय तक भगवान श्री हरि अपने परिकरों के सहित स्वलोक को प्रस्थान कर गए थे इस रहस्य को छिपा के रखते थे विदुर जी क्योंकि वो जानते थे युधिष्ठिर का हृदय इतना मृदु है मक्खन की तरह अगर इस भगवान के स्वधाम गमन की बात मैं बता दूं, तो ये सहन नहीं कर पाएंगे हृदय इनका विदीर्ण हो जाएगा इससे अच्छा उसको छिपा दिए जी ये भी जानते थे कि आखिर में ये बात तो किसी न कि किसी के मुख से खुल ही जाएगी मैं क्यों उनको स्मरण करके और इनके दिल को दुखाऊँ तो छिपा दिए थे कुछ दिन तक वहां रहे थे ध्रतराष्ट्र की अच्छी सेवा होती थी उनके सब बेटे तो चले जा चुके थे पांडवों की देखरेख में उनकी सुंदर व्यवस्था कर दी गई थी युधिष्ठिर प्रतिदिन स्वयं प्रातः प्रातः प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर के और राज्य कार्य प्रारंभ करते थे पिछले दिन के राज्य व्यवस्था का उनके सामने प्रारूप प्रस्तुत करते थे कि इस प्रकार से राज्य संचालन हुआ और आज आपके अनुमति लेने के आए हैं लेने के लिए आए हैं आज्ञा दीजिए तात, उनकी अनुमति लेकर के, के, के राज्य शासन चलाते थे भीष्म के वचनों को याद करके भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल वचनों को याद करके भगवान कृष्ण के वचनों को याद करके राज्य शासन चलाते थे किसी प्रकार के माता पिता बड़े माता बड़ी माँ और बड़े पिताजी धृतराष्ट्र के किसी प्रकार के कोई कवि नहीं करते थे लेकिन भीम के चित्त से ध्रुतराष्ट्र का व्यवहार निकल नहीं पा रहा था जो उन्होंने पांडवों के साथ में बचपन से अभी तक किए थे उनको याद करके भीम का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था इसलिए कभी कभी जब भीम को भीम को अवसर मिलता था बड़े ताऊ की सेवा का तो उनकी सेवा भावना नहीं रहती थी उतनी कभी कभी भीम जब थाली में ले जाते थे भोजन तो सामने रख कर के कहते थे ताऊ ये भोजन रखा हुआ है सामने और परम पवित्र भोजन है इसमें किसी प्रकार का जहर मिलाया नहीं गया है मतलब हम लोगों के हम लोगों से ये जहर की आशंका करना जो पहले किसी को जहर खिला करके जहर देकर के मारने की कोशिश करते थे इशारा इशारा पहुंच जाते बीच में कहते थे ताऊ सब ठीक ठाक तो है डरने की कोई बात नहीं ये लाक्षा भवन नहीं है आग लगने की कोई संभावना ही नहीं फिर कभी कभी पहुंच जाते बहुत सुंदर और उनके बात उनके दिल को चुभाते थे विदुर जी जब से आए तो पहचान गए की इनका थोड़ा व्यवहार दिखाई दे रहा है थोड़ा भाव सही नहीं दिखाई दे रहा भले उनके सामने कटु बात व्यवहार नहीं कर रहे तो विदुर जी ने क्योंकि भाई वही है जो अपने भाई को समुपेत मृत्युम यह मोच ये सबंधु आगे पंचम स्कंध में कहेंगे हम लोग संसार के नाते रिश्ते क्यों बनाते हैं क्योंकि वक्त पर कोई ना कोई साथ दे दे, हम यदि भूल करें तो कोई ना कोई तो साथ दे दे माँ बनाए हैं बेटा यदि भूल करता है तो माँ मौत के ओर यदि भाग रहा है बेटा तो उसको बचा ले पिता न सस्यात जननी न सस्यात आग आगे बताएंगे तो भाई हैं बड़े भाई हैं भाई को पहले जीवन पर्यंत समझाते रहे पहले तो मानते नहीं थे लेकिन अब जब सारे मोह के जड़ें समाप्त तो हो गई बेटे नहीं रहे तो अब शोकमग्न रहते हैं और एकांत में बैठे रहते हैं अब उनको बार बार याद आती है विदुर जो बात कहते थे उनको याद करके कभी कभी विदुर को कह देते थे विदुर तुम बिल्कुल ठीक कहते थे मैं उस समय समझ ना पाता समझ नहीं पाया लेकिन तुम्हारी सच्ची बात निकल रही है सब कुछ विदुर तुम कुछ हमको सुनाओ उस समय तुम बहुत कुछ बोलते थे कि मौत नाम की कोई चीज होती नहीं है लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती नहीं आई तो विदुर जी ने सनक सुजातीय पर्व है पर महाभारत में स्कंद आदि को बुला करके उनको समझा दिया कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती है उनके साथ बैठते थे बुरी बातें हुआ करती थी भाई की इतनी आसक्ति है क्योंकि तो बेटे तो ऐसी सेवा कर रहे हैं कि इनका मन कहीं जाए ही ना मन वहीं लटका रहे कि बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं यहाँ से यदि हम छोड़कर के कहीं जाएंगे तो पता नहीं सेवा हो कि ना हो इसलिए सेवा से प्रसन्न होकर के धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन में इतने आसक्त हो चुके थे कि अब अत्यंत मौत का नजदीक समय आ रहा है ये मालूम नहीं पड़ रहा उनको और विदुर जी तो प्रत्येक जीव के मौत का लेखा जोखा करने वाले यमराज हैं वो तो किसी शाप वसात आए थे मांडव्य ऋषि के साफ वसात उनको तो पूरा पता है कि समय बीतता जा रहा है और भाई अभी भी सचेत नहीं हुए वक्त पर जो भाई को सचेत कर दे भाई माने ना माने लेकिन सचेत कर दे वही सच्चा भाई कोई भी संबंधी हो वक्त पर जो हमें जागरूक करे वही असली नाते रिश्तेदार हैं और जो हमें सही रास्ते की ओर सचेत ना करे वो तो केवल संसार के अपने स्वार्थ को पूरी करने के लिए नाते रिश्ते जोड़ा है तो भाई ने देखा कि मेरे बड़े भाई को अभी भी होश नहीं है तो बड़े प्रेम से समझाए भैया आप इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जिन पांडवों को बचपन से आपने पराया समझ करके अपने निजी बेटे की तरह व्यवहार ना करके और बार बार जिनको सताया जिनके राज्य को हड़प ली आज उन्हीं के हाथ के दिए हुए रोटी कैसे खा पा रहे हैं आप गृहपालवत, वत विदुर जी तो कहते हैं जैसे गृहपाल कुत्ता को कहते हैं संस्कृत में गेट पर बैठा रहे कुत्ता और मकान मालिक रोटी दे दे खा लेता है और डंडा मार दे तब भी उसको खा लेता है मार भी खा लेता है रोटी भी खा लेता है तो वैसे गृहपाल के जीवन दिखाई दे रहा है भैया ये जीवन है इसमें कभी भी ये संसार से स्वयं ही भागने की इच्छा तो कभी होती नहीं है इसलिए अब नज़दीक आ चुका है भाई हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें फंसा रहना उचित नहीं है अब जो आने वाला समय है बड़ा विचित्र समय आने वाला है जो हमारे अंतर की सारी सच्चाई को लूट लेगा इसलिए मौका के रहते पहले सचेत हो जाना चाहिए अब निकल चले यहाँ से ध्रुतराष्ट्र ने कहा विदुर तुम्हारी एक ही बात बहुत अच्छी लगती है विदुर जी मन ही मन कहते थे इसलिए अब अच्छी लगती है क्योंकि अब हृदय में मोह की कोई जड़ है नहीं दुर्योधन आदि है नहीं पहले विदुर बहुत समझाते थे तब तक विदुर जी की बात इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि दासी के पुत्र हैं दासी का बेटा है और हम यदि किसी दासी के बेटे की भावना कर लें तो चाहे कितना भी उच्च उच्च कोटि की बात बताए हमारे मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करेगा हमारा जिनके प्रति श्रद्धा भाव है उनके वचन असर करते हैं श्रद्धा भावना नहीं है खेत शुद्ध नहीं है तो चाहे कितनी भी बरसात हो कितने भी वाक्य सुनते रहें कुछ असर नहीं कर पाएंगे यदि हृदय शुद्ध है तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी की बात भी लग जाती है हृदय शुद्ध है तो।, तो विदुर जी को सूत पुत्र समझ करके विदुर जी को दासी पुत्र समझ करके वो अंगीकार नहीं करते थे और इसीलिए बल्कि विदुर जी ने देखा कि ये मैं चाहे कितने भी उनको ज्ञान की बात बताऊं, इनको अंगीकार नहीं होगा इससे अच्छा मैं जो कहना चाहता हूँ किसी बड़ी ऋषि के मुख से यदि कहलवाऊँ तो उसकी बातों को जल्दी मान लेंगे इसलिए स्कंद को बुलाया था सनत कुमार को जो सनत सुजाति में वर्णन आता है अब लेकिन विदुर जी की बात स्वीकार होने लग गई क्योंकि देख चुके हैं फल देख चुके हैं विदुर की सारी बातें सत्य हो चुकी तो अब मान ली लेकिन कहने लगे विदुर तुम देख रहे हो मेरी आंखों से मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ गांधारी पट्टी बांधी हुई है आखिर इस भवन से निकल करके जाएंगे तो जाएंगे किधर रास्ता का हमको पता नहीं विदुर जी ने कहा यदि आपकी सच्चे अर्थों में यहाँ से निकलने की इच्छा है तो राह बताने वाले लाखों मिल जाएंगे यदि सच्ची सच्चा वही राग्य है तो चलिए मेरे पास दो आँख है चक्षुष बाहरी नेत्र हैं उनके द्वारा मैं दिखाता हूँ मैं आगे आगे चलता हूँ और बस रात का समय था सब लोग सोए हुए थे और गहरी निद्रा में सब लोग पड़े हुए थे विदुर जी धीरे से जगाए ध्रुत भैया को और हाथ पकड़े और उन्होंने गांधारी गांधारी गांधारी को को को जगाया और और और उन्होंने पकड़ा आगे आगे विदुर पीछे पीछे और उनके पीछे उनके रात में किसी पता न लगा चुपचाप निकल गए हरिद्वार और जहां पर गंगा जी के सात धार है सप्तः श्रोता महापुरुष जिसको सप्त सरोवर कहते हैं गंगा जी जहाँ सप्तर्षियों के कल्याण के लिए उनका हित करने के लिए सात रूप बना करके बही हैं सप्त सरोवर सप्त ऋषियों के कल्याण के लिए अपनी सात धाराओं में बटी हैं वहां पहुँचते और फिर वहां तीनों काल सवेरे दोपहर में शाम को गंगा जी में स्नान करते और नित्य स्मरण करते चित्त का शोधन करते प्राणायाम आदि के द्वारा अपने चित्र को बार बार स्थिर करने की कोशिश करते वहाँ तो उनकी स्थिति लेकिन युधिष्ठिर को बड़ा शोक हुआ कि बिना पूछे कहाँ चले गए प्रातः काल जब गए महल में पिताजी के पिताजी हैं नहीं तो उनको बड़ा धक्का लगा कि पिताजी कहाँ चले गए जिनके आंख नहीं बिना बताए कहाँ चले गए और विदुर चाचा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो पास में बैठे हुए संजय से पूछा क्योंकि संजय हमेशा पास में रहते थे लेकिन रात में निकलते समय उनको भी नींद लग गई थी संजय का सिर झुक गया नीचे और बड़े अफसोस के साथ कहने लगे राजन खेद का विषय है कि मैं उन तीनों को जानता नहीं कहां गए हमें भी नहीं बताए पता नहीं क्या जान करके नहीं बताए अब इतने सुनकर के तो युधिष्ठिर को तो और भी बड़ा दुख होने लग गया इसका मतलब है हमारी कोई ऐसी भूल है जिस भूल के कारण भूल को बताना उचित नहीं समझा उन्होंने उन्होंने यह सोचा होगा कि बेटे को समझाएंगे बेटा मानेगा नहीं बात माता पिता जब देख लेते हैं कि बेटा मानने को राजी नहीं है तो कितने भी हित की बात हो वो बताना उचित क्यों समझेंगे क्योंकि अभी तक देख चुके हैं बेटा तो मानने को तैयार नहीं तो भूल नहीं बताएंगे उनकी गलती होती हुई ठीक है बेटा ठीक है युद्धि इस बात को जानते हैं कहते हैं कि हो सकता है मेरी ऐसी गलती हुई है और बड़े पिताजी को यह महसूस हो चुका है कि मैं कि उनकी किसी बात को ठोकराया हूँ कभी इसीलिए मुझे मेरी गलती न बताएं और बिना बताए चले गए कहीं ऐसा ना हो जाके गंगा जी में कूद जाएं खोजबीन भी कहीं प्राप्त नहीं हुए बड़े शोक शोकमग्न हो गए और पूरे राज्य चलाने के जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साहदायक ऐसे समय प्रभु भगवान नारद जी आकर के शोक संतप्त युद्धिष्ठिर जी को समझाए कहने लगे राजन किसी की चिंता मत करो किसी का शोक मत करो यह शरीर तुम्हारे अधीन नहीं है और न ही किसी के शरीर को तुम अपने अधीन कर सकते हो ना तुम अपनी जिंदगी को अपने अधीन कर सकते हो ना किसी की जिंदगी को तुम अपने अधीन कर सकते हो ये काल रूप भगवान के अधीन है सबके सब राजन एक मेढक है जो सर्प के मुख में पड़ा हुआ है आधे कमर तक निगला जा चुका है और उसके सामने कोई मेढक चिल्ला रहा है टर टर की आवाज़ मुझे बचाओ मुझे बचाओ तो क्या सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेढक जाकर के उसको बचा सकता है नहीं बचा सकता उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा लेकिन हम स्वयं देख नहीं पाते कि हमारा क्या होगा जो आधे तक हमको ग्रस रखा है पचास साल के मतलब आधी कमर तक आधी छाती तक तो निगल ही लिया है काल सर्प तो हमको छाती तक तो निगल ही लिया है सत्तर तक मुँह तक आ जाएगा लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि बेटे का नाती का उनका क्या होगा ये संसार है राजा जी माया भी हैं इसलिए तुम ये उनकी चिंता करना छोड़ दो सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आए हैं सुख दुख उनके हाथ में है अपना सुख दुख आपके हाथ में है वो जहां भी होंगे वो सुखी होंगे और दुखी होना होगा तो आपके राज्य में रहते हुए भी वो सुखी नहीं हो सकेंगे इसलिए उनको उनके भाग्य पर छोड़ दीजिए आप अपने भाग्य पर रहिए राजन क्या तुम्हारे बेटे या तुम्हारे वंशधर कोई हुए उनके कोख में जाकर के तुमने उनकी रक्षा की है कभी माँ के कोख में जब बालक आता है तो नौ महीने तक कौन पोषण करता है राजा जो पोषण कर रहा है बच्चे के जन्म लेने के पहले पहले ही गर्भ से बाहर आने के पहले उनके भोजन की व्यवस्था कर चुके हैं उनके सुख दुख की व्यवस्था वो कर चुके हैं व्यक्ति जहाँ भी जाता है उनसे पहले वहाँ भोजन पहुँच चुका है जीव जहाँ भी जाता है वहाँ पहुँच चुका है दो प्रकार से हमारे जीवन हैं जैसे बछड़ा गाय के पीछे दौड़ता है या बछड़े के पास गाय आती है वैसे ही कई बार हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे प्रारब्ध का सुख दुख वहीं आता है और कभी कभी हम सबको स्वयं ही कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है सुख दुख लेने के लिए दोनों प्रकार से भोग भोगने पड़ते हैं आपके पास न रहते हुए जितने दिनों का उनका सुख दुख भोगना था वो भोग लिए अब वो वहां चले गए हैं कहीं युधिष्ठिर ने प्रश्न किया भगवान आप जानते हो मतलब कहीं गए हैं बोले जानता हूँ बताइए तो पता बता दिए सप्तः सरोवर में है राजा ने कहा तब तो फिर आज ही मैं उनके दर्शन के लिए जाऊंगा और मुझसे जो भी भूल हुई है मैं क्षमा मांग करके उनको वापस लाऊंगा नारद ने कहा गति में में आगे की यात्रा में राजन विघ्न मत डालो। यदि जाओगे तुम्हारे प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा खिंच जाएगा उनके आगे की यात्रा खतरे में पड़ जाएगी मोह के कारण हो सकता है उनकी अधोगति होने लग जाएगी वो अभी अच्छी गति में हैं, विदुर जी की संगति प्राप्त हो चुकी हैं, आज से पांचवें दिन वो अपना शरीर छोड़ देंगे वो उनकी उच्च स्थिति पहुंच चुकी है इसलिए तुम सारे शोक को मिटा दो और भगवान के अधीन जाकर जान करके इस जगत को यह कठपुतली की भांति है इस पूरा संसार और नचाने वाले के हाथ में कठपुतली रहती है जैसा वो नचाते हैं वैसी कठपुतली नाचती है यही सोच कर राजन जो तुम्हारे अधीन है प्रजा इसका तुम पालन करो उनके शोक को दूर किए और वहां से चले गए तो तो संक्षेप में विदुर जी को विदुर जी की कहानी कहते समय बात बताई गई थी सूत जी ने कहा था कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकल गए थे वही इनको याद आ गई शौनक जी को शौनक जी ने प्रश्न किया महाराज आपने विदुर जी को विदुर जी के संक्षेप में कथा सुनाई थी उसका हम चरित्र सुनना चाहते हैं और इधर शुकताल में श्री सुखदेव जी के सामने सम्राट परीक्षित ने भी लंबे चौड़े बहुत से प्रश्न कर दिए थे उन प्रश्नों का भी उत्तर उनको देना था तो श्री सुखदेव जी ने कहा राजन तुमने जैसा प्रश्न किया है वही प्रश्न क्योंकि राजा परीक्षित का प्रश्न है इस सृष्टि की रचना कैसे हुई कितने नरक हैं भूगोल खगोल क्या है ये सब क्या है ये सारे बहुत से प्रश्न है वहां पर उन्हीं प्रश्नों को लेकर के विदुर जी ने भी किया तो श्री जी कहते हैं परीक्षित तो जी के सामने को पुनः प्रश्न करने का अवसर मिल गया परीक्षित जी ने कहा भगवान ये दोनों महापुरुष जब मिले होंगे तो अवश्य बड़े बड़े प्रश्न और बड़े बड़े उत्तर हुए होंगे क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा रा कथा राम के गूढ़ भगवान श्री हरि के गूढ़ कथन का प्रादुर्भाव भगवान के दिव्य कथा का प्रादुर्भाव तब होता है जब उच्चकोटि के श्रोता हों और उच्चकोटि के वक्ता हों और विदुर जी जैसे परम ज्ञानी वो सुनने के लिए वहाँ पर पहुंचे रहे और मैत्रेय जैसे व्यास जी के मित्र पराशर ऋषि के शिष्य ऐसे उच्च कोटि के वक्ता जहां हूँ तो साधारण बात नहीं श्री जी कहते हैं राजन विदुर जी साधारण नहीं थे। तुम केवल इतने से अनुमान लगा लो जब दूध बनकर के भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से गए थे तब राजमहल के सुंदर भोग को ठुकरा करके विदुर की कुटिया में जाकर के भोजन किए थे भगवान जिनकी कुटिया में पधार रहे हैं वो साधारण नहीं हो सकते और उस कुटिया में देखने पर कुटिया लेकिन भगवान की कृपा से जो सुख चाहिए सबके सब सुख सब सुविधाएं उनके पास में थी पौरवेंद्र गृहम हित प्रेसात्म सात्तम छत्रावन प्रविष्टे न्यक् स्वगृह वृद्धि यदवायम मंत्र हो भगवान हित्वा प्रकार प्रकार के के भोग या जितने उत्तम उत्तम से उत्तम भोजन भोगों को त्याग करके भगवान वहां पहुंचे जहां पर भले सूखी रूखी रोटी मिले लेकिन हृदय की विशालता है जहां क्योंकि भोजन जो किया जाता है या तो फिर प्रेमी दे रहा है तो उसके प्रेम की मान रखने के लिए उसके सम्मान के लिए थोड़ा सा खा लिया जाता है या तो फिर बहुत भूख लगी हो तो चाहे कोई ठुकरा के दे अपमान करके दे क्योंकि अभी बिना खाए काम नहीं चल पाएगा तो ठीक है भाई संत महापुरुष घूमते फिरते हैं कई जगह में भिक्षा वृत्ति से मांग लेते हैं माई भिक्षा और कई जगह में उनको सुनने को भी मिल जाता है कई जगह में उनसे घर से खाली हाथ भी जाते हैं, लेकिन जब भोजन चाहिए तो भी सहना पड़ता है उनको। और यही ठोकर सहते-सहते एक दिन संत महापुरुष जैसे कितनी हथोड़ी सहकर पत्थर ने शिवलिंग का रूप लिया तब पूजित हो रहे हैं आज फूल से दूध से दही से स्नान हो रहा है उनका जिसने जितनी अधिक ठोकरे सही है विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य से कदम नहीं हटाए हैं वही शिव का रूप धारण कर पाते हैं पत्थर में रही मूर्ति को निकालने के लिए कारीगर कितने हथौड़ा मारता है अब जिस पत्थर पर छिपे हुए मूर्ति को हम लोग देख नहीं पाते थे अब हथौड़ा सह कर के उस पत्थर जब भगवान का रूप ले लिया तब अब साक्षात भगवान ही मान करके हम लोग उसकी पूजा करने लग जाते हैं लेकिन इसके पीछे देखें तो सही उस पत्थर ने कितने सही हैं तो अपमान भी भी होता है है तब महापुरुष उसको स्वीकार कर लेते हैं। साधना के लिए शरीर शरीर चाहिए भगवान का दिया हुआ शरीर है, ये जब साधन रहेगा तभी न भजन होगा शरीर माध्यम खुल धर्म साधन तो ठोकर खाए हुए भोजन को भी स्वीकार कर लेते हैं दो अवस्थाओं में एक तो भोग नहीं हो तो प्रेम के कारण खा लेते हैं या बहुत भूख हो तो चाहे जैसे भी भोजन मिले वैसे खा लेते हैं जब भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया गया था कि हमारे यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं ठहरने की और आलीशान बिल्डिंग है उस पर ठहराने की किसी चीज़ की कमी नहीं है लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया कि मैं मकान देखने नहीं आया हूँ और न ही मैं कोई उत्तम कुटी के भोजन खाने आया हूँ मैं तो दोनों के बीच में संधि कराने आया था लेकिन जब उस कार्य में मैं असफल पा रहा हूँ अपने आप को तो मैं आपका अन्न और दूसरी बात मैं हूँ तो या भूखा बहुत भूखे की अवस्था होती है पेट को भोजन की जरूरत है तो खा लेता लेकिन मैं लेके आया हूँ वहां से पांडवों ने मुझे ला के भेजा भूखा भी नहीं हूँ और दूसरी बात तुम्हारे अंदर कोई प्रेम भी नहीं सबसे सबसे ऊंची प्रेम प्रेम सगाई, का नाता सबसे बड़ा होता है, तो भगवान श्री जी कहते हैं राजन, हित्वा, के यहां सब कुछ सुविधाओं को छोड़ करके जिनकी कुटिया में गए वो साधारण नहीं हो सकते वही विदुर, विदुर् मकान से और कौरवों के बीच से चले गए थे क्यों चले गए थे उसका संक्षेप में यहाँ उल्लेख किया गया कि उन्होंने जब सभा लगी हुई थी और सभा के बीच में यही भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर के आने के बाद उन्होंने जो जो कहा था उन मसलों पर विचार विमर्श हो रहा था अलग अलग मंत्रियों से पूछताछ की जा रही थी तो कोई अनुकूल प्रश्न उत्तर किसी के थोड़े से प्रतिकूल उत्तर अंत में सबसे से पूछा गया ने देखा, अभी तक सब कुछ देखते आए हैं क्या क्या देखते आए हैं यदा तु राजा ससुता न साधुन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुरी अविष्ट सुतान विबंधुन क्षा भवने ददा विदर्जी को ये याद है कि छोटे भाई पांडु के पुत्रों के साथ क्या व्यवहार किया गया है और ऐसी बात नहीं है कि बड़े भैया को पता ना हो लाक्षा भवन में जब आग का कांड हुआ उस घटना से अपरचित हो ऐसी बात नहीं लेकिन उस समय मौन साधे रखे भैया ने लाक्षा भवन में सुतान भवने को वो बात याद है दूसरी बात यदा सभायां कुरु नवारयामा केशाशम सुतकर्म गृप्रुमा विदुर जी को ये भी मालूम है बहू कुलवधु की लज्जा लूटी जा रही थी और वो सबके सामने हाथ जोड़ करके अपने लाज बचाने के लिए सबसे गुहार कर रही थी प्रार्थना कर रही थी सब लोग अपना मुख नीचे किए हुए थे और निर्णायक पद पर स्वयं धृतराष्ट्र बड़े दिया विराजमान थी निर्णय उनको करना चाहिए था कि ये सरासर अन्याय हो रहा है लेकिन जानते हुए भी निषेध नहीं किए इस बात को भी भूल, भूले नहीं विदुर जी तो जितस्य साधो समयेन दायम के कोई शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुए किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं एक अत्यंत साधु स्वभाव वाले के साथ में छल पूर्वक जुआ खेला गया और छल पूर्वक उनको 12 साल तक के लिए इस शर्त पर कि तुम 12 साल रहो, बाहर वनवास भोग और एक वर्ष अज्ञात रहो और आने के बाद फिर तब कहीं तुमको तुम्हारी मांग के अनुसार मिलेंगे चीज राज्य कहो राज्य मिलेंगे शासन कहो राजन मिलेगा लेकिन ये सब कार्य करके जब वापस आ गए तेरहवें वर्ष के बाद और याचना करने लग गए कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए। उस समय भी सीधे ही ललकार ये की गई कि सूची के अग्रभाग के बराबर भी जमीन नहीं दी जाएगी बिना युद्ध किए यदि क्षत्रिय हो क्षत्रियो में यदि भुजाओं में बल है तो युद्धपूर्वक संग्राम करके युद्ध करके फ्री फंड में मिल जाए ऐसे भी बिना युद्ध किए मिल जाएगा उसकी कीमत नहीं होती तुम अपने क्षत्रियता तो, दिखा करो भगवान को बड़ा बुरा लगा यह जानकर कि मेरे अधीन है ये और मेरी बात पर चलते हैं ये यह जानकर के लोग इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान का संकल्प जागा मेरे अधीन को यदि कोई सताने की कोशिश कर रहा है तो जीवन में उसका मुख दोबारा देखने लायक नहीं रहने दीजिए और जिन्होंने द्रौपदी के चीर हरण किया उनकी लज्जा लूटने की कोशिश की आज उन्हीं की पत्नियों को विधवा का जीवन देखना होगा संकल्प मन में चाहिए तो ये ये सारी बातें याद हैं उनके। कि पांडवों की ओर की की से जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर के और उनके दोनों पक्षों के हित की बात कह रहे हैं उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है विदुर जी को लगने लग गया कि फिर मैं इनको क्या समझा सकूंगा अब इतने से और जब समझदारी नहीं आई तो हम क्या समझा सकेंगे फिर भी विदुर नीति आप पढ़ें उसके अंतर्गत सारी सारी बातें बताई और विदुर नीति के अंतर्गत कहने के बाद अपनी नीतियों को बताने के बाद भाई विदुर जी ने कहा अजात शत्रो प्रति युर्षम तवाग भाई हम तो यही कहना चाहेंगे राजन कि अभी इन पांडवों को इनका भाग दे दिया जाए ये अपने अंदर क्रोध को छिपा करके बैठे हुए हैं और इनको भगवान ने अपने हाथों में ले लिया है अब हद हो गई इनका भाग दिया जाए अब ये बात सुनकर के बुरा लगता जा रहा है दुर्योधन को और दुर्योधन के अनुकूल चलने वाले लोगों को भी बुरा लगता जा रहा है तब तक आखिरी आखिरी में विदुर जी ने कहा राजन यदि शरीर में कोई उंगुली सड़ रही हो और उसको यदि न काटा जाए अलग ना किया जाए अलग न करने के कारण पूरे शरीर से हाथ धोना पड़ सकता है हमको तो उचित क्या है साक्षात स्पष्ट है कि उस उंगली को काट करके किनारे कर देना चाहिए। राजन, यदि किसी तालाब में एक मछली के सड़ जाने के कारण तालाब की सारी मछलियों के मरने की शंका है तो उस मछली को निकाल करके बाहर कर देना उचित है साफ साफ बोलने लग गए सदेवत प्रविष्टो राजन आप यदि अपने खानदान की कुशलता चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि आपकी जिंदगी में कलंक के रूप में पैदा हुआ ये रोग इस रोग को आप बिल्कुल ममता को तिलंजलि कर तो प्रकट करने के लिए किसने बुलाया तस्मिन आशु श्वसाना। पुरा श्वसाना। ये जिनकी रोटी खा रहा है उनके ही विरोध में बोल रहा है दूसरे की गीत गा रहा है हम लोगों की रोटी खा करके पुष्ट हो रहा है गीत किसी और दूसरे की गा रहा है निकालो इसको यहां से जीवित ही निकाल दो इसको बड़े व्यंग्यात्मक शब्द है पूरा छोसाना सांस लेते लेते मारना नहीं क्योंकि मर जाएगा मर जाएगा तब तो इसको कष्ट ही नहीं होगा इसलिए इसको जिंदा ही निकाल दो इसके अंदर जीवन भर जब कष्ट भोगेगा तब पता लगेगा कि किसी की रोटी का महत्व तो क्या होता है और ये बात जैसे ही सुने विदुर जी ने स्वयं को पड़े और कहने लगे दुर्योधन तुम्हें किसी के द्वारा हमें निकालने की जरूरत नहीं है मैं इतना ढीठ निर्लज्ज नहीं हूँ कि किसी के द्वारा हाथ पकड़ाए जाने पर मैं बाहर निकलू तुम्हारी इच्छा है मैं चला जाऊ मैं अभी जाता हूँ और बस सभा से निकले धनुष बाण राज के सामने रख दिए मतलब यह प्रतिपादित कर दिए कि यह मत सोच लेना कि धनुष बाण लेकर के गए हैं तो किसी दूसरे के पक्ष में जा के युद्ध करेंगे हमारे प्रतिकूल होकर के युद्ध करेंगे हम दोनों का हित चाहते हैं मैं तो दोनों में शांति चाहता हूँ तुम जैसे हो वैसे वो भी प्रिय सभी हैं लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही और दोनों का हित मैं चाहता हूँ लेकिन ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो मैं चला जाता हूँ कह करके वहीं और वहाँ से निकले श्री सुखदेव जी कहते हैं कौरवों के पास में जो कुछ भाग्य था जब तक भाग्य रहा थोड़ा बहुत पुण्य थे जब तक पुण्य रहे तब तक ही विदुर जी का वहाँ पर रहा जैसे लंका वालों के पास में जला विभीषण जब ही क्या बोलते हैं तो? आयुहीन जिस दिन विभीषण निकले तभी उसी दिन से लंका वालों का भाग्य समाप्त हो गया आयुहीन हो गए वैसे ही कौरवों के बीच कौरव पुण्य ये कौरवों के भाग्य से प्राप्त हुए थे स्वधिष्ठितो यानि पुण्यलब्धा जो कुछ बचा भाग्य था कौरवों के पास में इसी के कारण उसी पुण्य के बल पर उन ऐसे महात्मा का उनके बीच में रहना हो रहा था पुण्य समाप्त तो हुआ उनका भी कलम अब तो केवल पाप थी पाप अधा गया और इसके बाद फिर विदु जी वहाँ से निकल करके अब तीर्थ यात्रा करने हैं जगह जगह तीर्थ यात्रा करेंगे जिन जिन जगह पर भगवान के लीलाएं हुई हैं या महापुरुषों ने किसी देव की स्थापना की है उन जगह और चेरे व्रतानी हरितोषणानी आज का जो व्रत है ना वही हरितोषणम व्रतन एकादशी ये भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने वाला व्रत है कहते हैं चेरे तो पर्यटन वेशभूषा तो वेश ऐसे बना ली कि जिन लोगों ने पहले विदुर जी को देखा है वे लोग पहचानने न पाए क्योंकि पहचानेंगे वहा रोकने की कोशिश करेंगे फिर तीर्थयात्रा रुक सकती है वहाँ भी ममता घेर सकती है इसलिए स्वयं ही अलक्षित अलक्षता स्वयं ही अपने लोगों के द्वारा पहचान में ना आ सके ऐसा वेश बनाकर के अवधूत वेश रहा ऐसे बिल्कुल न तो कंगी करना न शरीर को सजाना न कपड़े की ओर ध्यान देना अवधूतों के जैसे सहज ही जैसा है गंदा है गंदे पहन कोई बात ठीक तो ऐसे अवधूत वेश होकर के और तीर्थों पर भ्रमण करते करते मेध्य विविक वृत्ति पवित्र भोजन पृथ्वी पर शयन जो कुछ मिल जाए उसी को खा लेते और नित्य प्रभु की माया का अवलोकन करते रहते कि प्रभु तुम्हारी कैसी मिला लोग अच्छी बात को समझ नहीं पाते लोग बुरी बात कहें तो उसको जल्दी ग्रहण कर लेते हैं हमेशा अपनी रुचि के अनुकूल चलने वाला पुरुष व्यक्ति पतन के रास्ते पर चलता है उसको यदि उत्थान की बात बताएं तो वो बात जल्दी उनकी जाती नहीं चलो ठीक है जैसे आपके खेल को प्रभु कौन टाल सकता है हरि का स्मरण करते हुए विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र में गए इतम भारत में कालेन प्रभास वो क्षेत्र है जहां पर भगवान ने अंतिम लीला यदवंश का विनाश वहां पहुंचे तो क्योंकि सारे यदुवंशी लड़मर करके समाप्त हो चुके थे भगवान सुधाम जा चुके थे तो स्वाभाविक है कोई घटना कोई कांड हो जाए तो महीनों डेढ़ महीने साल भर कम से कम उसकी चर्चा होती है प्रभास क्षेत्र में जहां भी दुर जी जाते थे तो चर्चाएं आपस में होती थी किस प्रकार से लड़ाई करके वो मर गए कितने अच्छे थे आपस में अरे भैया शराब पीने की क्या जरूरत थी शराब पीना बहुत ठीक नहीं है ये शराब की और आपस में मारपीट करके चले गए कितनी संपत्ति थी कितने अच्छे थे द्वारिका को छोड़ छाड़ के चले गए विदुर जी के कानों में पड़ा मालूम पड़ गया कि अब यहाँ कोई कहना फिर किसी प्रकार से अपने को रोकते हुए अन्य तीर्थ उष्णा तीर्थ भगवान अग्नि देवता के नाम पर स्थावित, स्थापित मंदिर सुदास तीर्थ गुह तीर्थ स्कंद के नाम पर बना हुआ तीर्थ बड़े बड़े तीर्थों का भ्रमण करते करते फिर वहां पर सौराष्ट्र की ओर सौराष्ट्र की ओर सौ आदि भ्रमण करते हुए सीधे अब उनके मन में हुई कि आजकल तो गद्दी पर बैठ चुके हैं जैसे चर्चा में सुनने को मिले कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और अब जो वर्तमान सम्राट है भारत के बड़े धार्मिक है उनका बड़ा सुचारू रूप से शासन चल रहा है बड़ी प्रसन्नता हुई देखने की इच्छा हुई जरा देखें धार्मिक बेटा, का साम्राज्य किस प्रकार से है। इच्छा हुई, इसलिए अब मुड़े, जाएं हस्तिनापुर तो हस्तिनापुर मथुरा पड़ी मथुरा जी में यमुना जी के किनारे गए वहाँ पर जैसे देखे तो एक महापुरुष के दर्शन हो गए वो पुराने चिर परिचित उधव जी उद्धव जी से जैसे उद्धव जी को देखे दौड़ करके दोनों महापुरुष आपस में गले मिले बहुत गिड़े हुए पांडवों का कुंती का उनका समाचार पूछा और कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान के माता पिता उनके भी पिता उग्रसेन आदि के कुशल छेन भगवान श्री कृष्ण के संतानों के कुशल छेन सबके कुशल पूछा इन प्रश्नों को सुनकर के उद्धव जी का सिर नीचे झुक गया आंसू केवल बहने लगे और किसी प्रकार से धैर्य धारण करके कहा क्या सुनाएं विदुर जी सूरज डूब गया अंधेरा छा गया अब हम क्या कहें किस किस का नाम लें कोई नहीं रहा सब चले गए बिल्कुल सुना सोना हो चुका है सब का वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण के समय पर उल्लेख किया हम पर कृपा हम करके हमें उन्होंने जैसे अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय पर दिव्य गीता का उपदेश किया था वही हमको उन्होंने बड़े दिव्य ज्ञान का उपदेश किया ने ने प्रार्थना की आप कृपा करके भगवान ने जो जो ज्ञान आपको आपको दिया हमको सुनाएंगे उद्धव जी कहने लग ये मैं आपको सुना सकता था लेकिन आपके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विशेष आज्ञा दे रखी है मैत्री जी को जिस समय वो हमें दिव्य ज्ञान का उपदेश कर रहे थे भागवत सुना रहे थे उसी समय मैत्री ऋषि भी पर उपस्थित थे उन्होंने भी पूरी बातें सुनी मैंने जो-जो बातें सुनी है इतनी बात जैसे विदुर जी सुने आखों में सिर्फ आंसू बहाये प्रभु तुम जाते समय आखिरी समय हमको याद किए और छपटाने लग गए उद्धव जी कहते हैं कि इसलिए आप जो पूछना चाहते हैं कृपा करके मैत्रेय ऋषि के पास जाएं क्योंकि मैत्रेय ऋषि ही उसके अधिकारी ही हैं कहने के लिए। और भगवान ने विशेष रूप से आज्ञा उन्हीं को दी है और मुझे जो आज्ञा मिली है बोले सच्चिदानंद भगवान की जय और जो मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है कि तुम बदरिकाश्रम में चले जाओ बद्रिकाश्रम में रह करके तो आज्ञा तो का, का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता कहकर उनसे विदाई लिए और चले गए उनके जाने के बाद फिर विदुर जी भी वहां से चल करके पहुंचे हरिद्वार में मैत्रीय ऋषि के पास में और मैत्री ऋषि से बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए जैसे विधि है सेवा सेवा और परिप्रश्न। सेवा करके उनके पास रहते रहते, तो जब प्रसन्न हो जाते थे गुरुदेव, तब उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया विदुर जी ने प्रश्न किया सुखाय करवाणी करो तिलो को विदुर जी ने किया प्रश्न एक बात बताएं ये सारा संसार कर्म कर कर रहा रहा है है और कर्म कर रहा है कि कर्म इसलिए कि करने से हमको सुख मिले कोई मेहनत करता है कि मेहनत करने से मेहनत का फल उसको मिले सुख प्राप्त हो लेकिन सुख तो प्राप्त नहीं होता और जिससे छूटना चाहता है जिस दुख से छूटना चाहता है वो दुख उसको मिलता है ऐसा क्यों हो रहा है इसमें उचित क्या है क्या करना चाहिए और ऐसे करके और भी बहुत से प्रश्न किए हैं जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवात अधर्मशीलस्य अध्य अनु चरंति नूनम भूता श्री विदुरजी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया साधु पृष्ठ साधु आत्मनोक्षि तुम यदि इतने दिव्य प्रश्न सुंदर प्रश्न कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि साक्षात के के तो तो पुत्र पुत्र हैं के पुत्र हैं हमारे तो मित्र उनके अंश होने से इतना का प्रश्न हो भी सकता है बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने और ऐसा कह करके अत भगवीला विश्व पूर्वशा भगवान के उत्पत्ति कारणी लीला सृष्टि लीला और पालन लीला और संहार लीला इनका उपक्रम किए अब यदि हम सर्ग लीला को देखेंगे तो यह सर्ग लीला जैसे पिछले कथन में गत दिनों के कथन में ज़्यादा से ज़्यादा गूढ़ बातें ज़्यादा आई थी और वह हमारा चित्र है कि कथा भाग को जल्दी पकड़ता है उनके साथ साथ में ऐसा समझें कि विदुर जी को श्री मैत्री जी ने क्रम की बात बताते हुए कहा विदुर जी सबसे पहले कुछ रहता नहीं जो चतुर्श्लोकी में बात कही गई वही बात यहाँ पर कहती कुछ नहीं था और जब जीवों के अनेक जन्मों के किए हुए कर्म फल देने को तैयार हो गए पक गए कर्म फल देने के लिए एक बात है बहुत ही जटिल प्रश्न आता है हमारा कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगा ही होगा ऐसा हर एक के मन में जिज्ञासा होती है क्योंकि हम कर्मफल भोग रहे हैं इसका तो लेकिन सबसे शुरू में हमने कोई कर्म नहीं किया होगा तो फिर बाद में फिर कैसे हमारा जन्म हुआ क्योंकि कर्म फल भोगने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो हमारी शुरुआत कहाँ से शुरुआत का किसी को पता नहीं है और न ही शास्त्रों में उसका वर्णन उपलब्ध होता है बस जब भी शुरुआत का वर्णन आता है कहती है अनादि अनादिव प्रवाह सदैव शास्व आदि का पता ही नहीं है में यही ये जो है। जो सृष्टि चलती प्रश्न उठता है जब वो परमात्मा आत्मा राम हैं, उनको अपने आनंद के लिए दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है तो फिर खेलने के लिए इस जगत को बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती उनकी तब उत्तर यही आता है एक तो उनकी इच्छा उनकी इच्छा का नियमन कोई नहीं कर सकता जगदिदम क्रीडनम को जब चाहे खेलने एक ये है और दूसरे बात जब उनकी इच्छा होती है खेलने की तो फिर भाई उच्छा उसकी इच्छा क्यों होती है ये भी गहराई पर प्रश्न उठता है तो शास्त्रों को देखने से एक बात समझ में आती है ये अनादि परम्परा के तो ये जो सृष्टि के शुरुआत का तो पता नहीं है लेकिन इस बात का उल्लेख मिलता है शास्त्रों में कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म है पता नहीं कब से कर्म है और उन कर्मों कर्म जब पक जाते हैं फल देने को उद्यत होते हैं, तब उस परमात्मा के अंदर भी खेलने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है फल देने का समय आता है तब उनकी इच्छा हो जाती है कि एक ओह हम बहुश्याम खेलने के लिए अकेले तो हो नहीं सकेगा स एका की न आरमत एका की रमण नहीं किया क्रीड़ा नहीं हो सकता तो उसने सोचा कि खेलने के लिए बहुत चीजें चाहिए बहुत चीजें हैं नहीं कहाँ से लाऊं उसने फिर सोचा क्यों ना मैं ही अकेले बहुत रूप ले लूं अनेक रूप रूपाए विष्णव बन जाऊं तो सह सो कामयत एक हम बहुत मैं अकेला हूँ मैं ही बहुत रूप ले लूँ और ये केवल उसने ही नहीं ये तो हर पिताजी की हर माँ की इच्छा है कि मैं अकेले बहुत हो जाऊँ पिता भी चाहता मैं बहुत हो जाऊँ और इसी इच्छा का तो परिणाम हमारी संततियाँ हैं हमारे बेटे क्यों इतने के हम ही तो बहुत रूपों में प्रकट हो रहे हैं एक दृष्टि से देखें तो हम बहुत होना चाहते हैं इतना ही नहीं जिन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया है उन संतों के अंदर भी ऐसी भावना होती है कि मैं अनेक शिष्यों के रूप में फैल जाऊँ मैं अनेक रूप धारण करके मुझे जो परमात्मा की कृपा से अनुभूतियाँ प्राप्त हुई हैं उन अनुभूतियों को वो बिखेरें अनेक रूप लेकर के उन अनुभूतियों को बिखेर करके और दूसरे की सेवा कर सकें तो इसमें संत महात्माओं की भी तो इच्छा होती जैसे वो उस परमात्मा की एकोहम बहुत श्याम की इच्छा है वैसे उनके अनशद स्वरूप जीव की भी इच्छा होती कि तो मैं अकेले बहुत हो जाऊँ मैं बहुत हो तो उन्होंने संकल्प किया तो एक बात समझ में आती हैं। यदि कहीं पर लग रहा है यदि मतलब को भोक्ता को भगवान पहले तैयार करके रख दे रहे हैं भोक्ता के आने के पहले पहले वृक्ष लगवा दे रहे हैं जिसका पता नहीं है हमको ये पता नहीं है कि इस गर्मी में आने वाली गर्मी में कहाँ के वृक्ष के फल को खाएंगे और किसके द्वारा लाए जाने पर खाएंगे और कहा खरीद के खाएंगे किसके हाथ से प्राप्त करके खाएंगे पेड़ में में आम के वृक्ष बौर लग रहे हैं हमको ये पता नहीं कि हमारा प्रारब्ध उनके अंदर गौर तैयार कर रहा है फल लगवाने के लिए तो देखिए फल को उत्पन्न करने में हमारा कर्म भी हेतु बन रहा है हमारा कर्म उसका भोग और हमारा कर्म भोग कर्मफल भोग वो वृक्ष योनि में आकर के उस वृक्ष को भी भोग देना है क्योंकि तो किसी जन्म में कुछ कर्म हो चुके हैं जिसके बल पर उसको वृक्ष बनकर के और गर्मी धूप बरसात ठंड हवा ये सब कुछ सहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है उसको लेकिन भगवान ने उस पर इतनी कृपा कर दी है सहन शक्ति दे रखी है और जो लोग बड़ी सुख सुविधाओं में रह रहे हैं तो भगवान ने कहा तुम जितनी सुख सुविधाएं ढूंढोगे तो तुम्हारी सहन शक्ति भी तुम्हारे से छीनी जाती जा इसलिए हम लोग थोड़े से कष्ट में घबरा जाते हैं और वृक्ष इतनी तपस्या करते हुए फल फूल दूसरों को खिला करके स्वयं तप जीवन जी रहे हैं एक तपस्या करके जीवों का कल्याण कर रहे हैं और संतों का जीवन जी रहे हैं ये हमारा प्रारब्ध और वृक्ष का भोग ये भी तैयार हो रहा है तो हमारे कर्म फल जब हमारे जो कर्म हैं पकने को तैयार हो जाते हैं अब ब्रह्मा जी के 1000 हजार चतुर्योगी तक विश्राम हुआ विश्राम होने के बाद में हमारे जो संचित कर्म थे अब वो संचित कर्म में से कुछ कर्म पक चुके क्योंकि हम लोग एक ही दिन तो सारे कर्म नहीं किए हैं एक दिन कुछ दूसरा कर्म तीसरे दिन कुछ और कर्म चौथे दिन और कर्म तो आज बैंक में जमा किए हुए काम पैसे का पकना किसी दूसरे डेट में कल जो जमा करेंगे उसका पकना किसी दूसरे डेट में एफ डी का तो जैसे जैसे हमारे कर्म है उसके अनुसार फल देने को ये कर्म भी उद्यत होता जा रहे हैं उनका प्रारब्ध है कि इतना पक चुके हैं इनके कर्म फल भोग देने का समय आ चुका है तो प्रारब्ध तैयार कर देते हैं उनका जितना खर्च है पाथे रास्ते का खर्च जिसको फिर हम लोग प्रारब्ध कहते हैं और भगवान के बनाए हुए इस प्रारब्ध को कोई अस्वीकार नहीं कर सकेगा अस्वीकार करने पर भी उसको टाल नहीं सकेगा इतना जरूर है भगवान के भक्त तो होंगे भगवान का आश्रय लिए होंगे तो चित्त भगवान में होने के कारण दुख के आने के बाद भी उन दुखों की अनुभूतियां नहीं होंगी इतनी रियायत इतने कंसेशन मिल जाएगी कष्ट आते हैं महापुरुषों के रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष जिन्होंने माका दर्शन किया कैंसर रोग से पीड़ित है और सचमुच देखें तो बड़े बड़े महापुरुषों को किसी स्थान के महापुरुष को देखेंगे जीवन में खूब तपस्या की है लेकिन फिर भी इतनी तपस्या की है भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया है तो फिर उनके शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग नहीं होने चाहिए लेकिन उनके जीवन में भी रोग दिखाई देते हैं वो भी कष्ट भोगते हुए दिखाई देते हैं लेकिन हमको दिखाई देते हैं भगवान की कृपा से वो कष्ट की अनुभूति नहीं करते शरीर का धर्म है ये भगवान पहले से यहाँ पर बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न कर देते हैं इसलिए वो उस कष्ट के आने पर भी ये आगता उसको सह लेते हैं चित्त क्योंकि कहीं और दूसरे जगह है जो अनुभव करने वाला है जब मकान में है नहीं तो कौन अनुभव करेगा तो महापुरुषों के जीवन में भी आते हैं और दूसरी बात महापुरुषों के पास में अनेक भक्त आते हैं अपने दुख सुनाने के लिए और अपने परिश्रम की कमाई समर्पित करते हैं सेवा करते हैं तो वही उनके भी उनको भी तो पुण्य का बंटवारा मिलना है महापुरुषों का पुण्य उनके पास भी जाता है और उनका कुछ अपुण्य यदि कुछ है तो महापुरुषों को भी तो लेना पड़ता है उसको भी तो हजम करने करना पड़ेगा तो फिर बीमारी नहीं होगी तो और क्या होगा तो ऐसे भी आते कर्म फल भोगने का समय जब आता है तो प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता आप लोग महापुरुषों के मुख से श्रवण करते हैं अवश्य कर्म शुभा शुभं, ना कर्म कल जन्म नहीं सकता प्रारब्ध है भोगना ही है। जरूर है संचित कर्म भोगना ही पड़ेगा पहले रचा पीछे रचा शरीर प्रारब्ध का एक मॉडल तैयार हो गया बाद में शरीर की रचना होती है फाका उसको तो भोगना ही पड़ता है तो विदुर जी को मैत्री ऋषि कहते हैं कि जब अनेक जीवों के कर्म फल देने के लिए उद्यत होते हैं तो उनके मन में जागने का टाइम भी हो जाता है और महाकाल तैयार है, हैं हैं देते कि जीवों है प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करता है काल ये काल शक्ति भगवान की एक शक्ति जैसे दही में दही को विक्षुब्ध करके दूध को विक्षुब्ध करके दही के रूप में परिणत कर दे रहा है ये काल ही ही कर रहा है। वैसे ही प्रकृति के अंदर जो रजोगुण तमोगुण तीनों पहले रूप में, उनको अलग अलग रूप से आप परिचय पहचान नहीं सकेंगे एक रूप में रहते हैं उस अवस्था का नाम है प्रकृति गुणा नाम साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृष्ट कृति है वो उत्कृष्ट कृति है रचना उसके अंदर बीज बीज बीज में में सारा समाया हुआ है जैसे काल जब जाकर के बीज को करता है, तो अंकुरण शुरू होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ बरसात भी सहायक तो ऐसे काल कर्म स्वभाव ये सबके सब मिलकर के सब मिल प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं और क्षोभ उत्पन्न करने पर जो गुण साम्य अवस्था में अलग अलग पहचान में नहीं आ रहे थे अब वो अलग अलग पहचान शुरू होने लग जाती है रजोगुन, रजोगुन की प्रेरणा से अलग दूसरी चीज तमोगुण से लेकर के पंच तन पंच महाभूतों की उत्पत्ति आदि ये जो क्रमश प्रक्रिया चलती है वेदांत की प्रक्रिया भी है सांख्य की अपनी प्रक्रिया है भागवतों की भी भागवत की भी अपने प्रक्रिया इसकी गहराई पर जाते हुए ये समझें कि कि हमारा जो ये अपने अंतर में यदि देखें कि काल कैसे विक्षुब्ध करता होगा रात के समय जब आप सो चुके हैं गहरी नींद पर जा चुके हैं एकमात्र काल जाग रहा है जो आपको सुलया है और सवेरे जगाएगा छः बजे आपको जगाएगा चार बजे जगाएगा वो काल सतत जागरूक है काल का एक नाम है अनिमिष देवताओं का एक नाम है अनिमिष मछली का एक नाम है अनिमिष मछली जल के अंदर घूमती है वो कभी भी मछली की पलकें जो आंख बंद नहीं होती हमेशा खुली रहती हैं निमिष खुली रहती है उसको अनिमिष कहा जाता है देवताओं की आँख खुले रहते हैं ऐसा इनमें वर्णन किया है क्षेत्रे भगवान विष्णु का जो नई विषारण का वर्णन आता है अनिविषक क्षेत्रे जो भगवान विष्णु का क्षेत्र है क्यों भगवान विष्णु अनिविष्य हैं सतत उनके नेत्र खुले जागरूक सतत का मतलब है हमेशा हम जागें देखते हैं वैसे ही काल भी सतत जागरूक है काल यदि एक मिनट के लिए आँख बंद कर दे तो फिर सारे सारा कार्य बंद हो जाएगा काल नित्य निरंतर जागरूक सतत जागरूक है इसीलिए महाविष्णु के शयन करने के बाद भी काल ही उनको जगाता है लेकिन काल उन पर प्रभावित नहीं कर सकता प्रभाव नहीं डाल सकता क्योंकि महाविष्णु कालों के भी काल है महाकाल हैं और दूसरी रूप भगवान महाकाल ही काल रूप में अपने आप को परिणत करके एक रूप से जागे रहते हैं तो जैसे हम लोग शयन करते हैं रात के समय में सवेरे सवेरे जब जागते हैं उस समय हमारी जो प्रकृति है पहले साम्यावस्था में है अंतर में जिस समय साम्यावस्था में आप गहरी नींद में चले जाते हैं गाढ़ निद्रा में उस समय आपकी ये आँखें कान नासिका सभी इंद्रिया बंद हो चुकी हैं दुकान बंद करके मन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं मन बुद्धि के अधीन है बुद्धि गहरी नींद में गया आनंद से सोया खूब लेकिन पता नहीं लगता उस समय क्या आपने किसी के ऊपर क्रोध किया उस समय क्या आप हंसे कभी रोए इसका मतलब है रजोगुण शांत है तमोगुण शांत है सत्व शांत है इनकी अलग अलग स्फुर्णा नहीं हो रही है तीनों के दिनों सम अवस्था में है वही अज्ञान अवस्था बिल्कुल नहीं जान पानी की अवस्था और वही कारण शरीर की अवस्था और वही हमारी सुषुप्त अवस्था जिसको कहते हैं उसमें बिल्कुल कहीं भी किसी चीज की नहीं हो ऐसी अवस्था को प्राप्त अलग अलग पहचान नहीं होते उसकी उस अवस्था का नाम गुणों के साम्य अवस्था का नाम है प्रकृति और जब पाल जा करके प्रभावित करता है तो उनमें अलग अलग, अलग उनके पहचान होने लग जाती है अपनी सत्ता सत्यो गुण रजोगुण तमोगुण, फिर सृष्टि प्रक्रिया जागती है आप उठने के के बाद बाद जागते हैं, हैं। कि जागने के बाद उठते हैं। मैं कहा हूं इसका ज्ञान कब होता है उठने के बाद होता है बुद्धि पहले चेतना पहले महत्व जागता है प्रकृति से महत्व की उत्पत्ति होती है जो साम्यावस्था है वहाँ से महत्व तो पहले बुद्धि तत्व तो जाती है फिर धीरे धीरे मालूम पड़ता है मैं कहाँ हूँ कौन हूँ इसके प्रति की फिर वही बुद्धि अभी भी देखे न तो किसी के प्रति गुस्सा है न किसी के प्रति रोष न हंसी, न रोना लेकिन अब धीरे धीरे तीनों के तीनों निकलना शुरू हो जाते हैं और उनमें से यदि तमोगुण हावी हुआ तो हमको किसी की याद आती ही फिर तमोगुण का जो स्वभाव है लग जाता है है है रजोगुण रजोगुण जैसे जागता बस आप शुरू शुरू हो जाते जाते हैं हैं कि जगह में जाना है और पड़ के चल जाते है। ये काम करना कर दिया शांत अवस्था जब आते हैं समझ लीजिए कि वह सत्य गुण हावी है सत्य गुण की प्रति हुई तो ये देखिए बुद्धि के बाद में फिर मन अपना काम शुरू और जिस प्रक्रिया से वह अंदर गए थे उसी प्रक्रिया से बाहर आ ऋषि अपने गुरु परंपरा का वर्णन करके और उनकी कथा को आरम्भ किए वो भी किसी के अंतर्गत महाविष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्रह्म जी ने तपस्या की उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुए द्वितीय स्थान में सुन चुके हैं भागवत में कई बातें कई बार आई नहीं है उसका कारण क्या उसका सीधा सा उत्तर है कि जैसे हम लोग कई बार भागवत सुन चुके हैं फिर भी भागवत सुनते हैं फिर भी सुनेंगे क्योंकि इसकी दृढ़ता चाहिए उस सुने हुए की मजबूती चाहिए वो जानते हैं कि दस चीजों का वर्णन करना है स्वर्ग का वर्णन करना है तो सर्ग का भी यहाँ भी वर्णन किए, दूसरे जगह में दूसरे वक्ता जगहों को शास्त्रों की प्रक्रिया किसी बात को मजबूती के साथ में स्थिर करने के लिए तो यहाँ भी वही जो द्वितीय स्कंध में भगवान के नाभी कमल सिंह जैसे विश्व कमल प्रकट होता है नाभि सिंह और वहां से वरब्रह्म जी और उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रक्रिया यहाँ और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा ये सारी का, सारी सृष्टि सृष्टि का की शुरुआत होती है वहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मा जी अज्ञान की सृष्टि करते हैं और इसके बाद फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की नारद आदि की सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न करने के बाद में पिता जी ने आज्ञा दी जैसे हम लोगों ने तुम्हें उत्पन्न किया उसी प्रकार से तुम तुम्हें संतति बढ़ाओ लेकिन इन्होंने निषेध कर दिया ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया इसका मतलब है अगर घर में भाई देखो शुरुआत का बेटा ब्रह्मा जी पहले पिता शुरुआत के पिता और शुरुआत के बेटे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हमारी आज्ञा से आगे सृष्टि को बढ़ाओ उन्होंने कहा नहीं हमको ये पसंद नहीं है तो फिर जब ऊपर वाले शुरुआत से ही ऐसी, तो तो ऐसी प्रत्येक के शरीर में अलग अलग प्रकृति अलग अलग चिंतन भर करके भेजे है इसलिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता हाँ इतना जरूर है जैसे ब्रह्मा जी ने अपना कर्तव्य निभाया कि हम जैसे ये किए थे उसको तुम करो तो जो उचित समझ में आए पिताजी बेटे को बताएं लेकिन आग्रह न रखे यदि आग्रह रखते हैं कोई साँस यदि आग्रह रखे कि बहू हमारे अनुकूल चले ये आग्रह उसको दुखाएगा दुख देगा कहना फर्ज है लेकिन दुराग्रह रखना उचित नहीं है उसी प्रकार से बहू भी साँस को ऐसा होना चाहिए जो हम चाहती हैं नए तरीके से जीवन जीने की कला ऐसा अगर आग्रह रखने लग जाए तो बहू भी दोनों में फिर गड़बड़ होने लग जाए बाप बेटे में ये सब जगह केवल इतने ही नहीं हर जगह में आग्रह मुक्त हो करके फर्ज है हमारा तो कह दिया कर्तव्य है लेकिन चलाना चलना ऊपर वाले के पर निर्भर कर देते हैं तो उन्होंने स्वीकार जब नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध आने की बात कहते हैं उनके भावों से एक विलक्षण बालक सामने प्रकट हो गए लाल लोहित रंग का लाल कलर के वो देवता और वो रोने लग गए बचपन से पैदा होते सामने रोने लग गए ब्रह्मा जी को गुस्सा आया या कभी कभी बच्चे जैसे बहुत गुस्सा जाते हैं और गुस्सा के आखरी जब हो जाते हैं तो बच्चा गुस्सा में रोने भी लग जाता है तो वैसे उसकी परिणति हो गई क्रोध से उत्पन्न हुआ और वहाँ पर बच्चा पहले से रोने लग गया रोने लग गया कहने लगा मेरा नाम मैं कहाँ रहूँ वैसे इसके पे पीछ, पीछे भी और बातें कही गई होंगी यहाँ नहीं उल्लेख है इस तरह तो सीधा नहीं तो किस कारण से रो रहा था यहाँ तो केवल नाम का उल्लेख है तो मेरा नाम क्या मैं कहाँ रहूँ तो पिताजी ने उनका नामकरण किया तुम जन्म लेते हुए ही तुम रोए हो जन्मता रोदिती जन्म लेते ही तुमने रोया है इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा और ये किस प्रकार से ग्यारह हुए इसका तो वर्णन यहाँ नहीं है लेकिन उन ग्यारह रूपों में वो बदल गए ब्रह्मा जी ने उनको भी आज्ञा दी मेरे लिए क्या आज्ञा है तो ब्रह्मा जी की आज्ञा उनको ये मिले कि तुम जैसे हमने तुमको उत्पन्न किया उसी प्रकार तुम भी सृष्टि करो तो वो तो अपने ही समान रुद्र जितने भी बचे खुचे पहले उत्पन्न हुए थे जो दक्ष प्रजापति आदि कश्यप आदि मरीचि आदि उनके संतानों को ही समाप्त करने में लग गए रुद्र का काम ऐसा है ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारी सृष्टि को तो ये समाप्त कर रहा है तो हमारी सृष्टि को बढ़ाने में ये सहयोग इसका कुछ भी नहीं तब उसने कहा कि बस बस हो गया अब रुक जाओ रुक जाओ तुम अब इसके बाद में सीधे तपस्या करो हमने पहले तपस्या की है सृष्टि के पहले तपस्या करनी है तपस्या करने से चित्र शुद्ध खून शुद्ध होगा तब तुमको तुम्हारी अच्छी संतती आएंगे तो उनको आज्ञा मिली वो चले गए कैलाश पर श्रुद्र जी तपस्या करने लगे और इसके बाद फिर अनेक प्रकार की सृष्टियों में ब्रह्मा जी ने एक जोड़ा उत्पन्न किया शरीर को का कहते हैं का? का माने ये शरीर शरीर ब्रह्मा जी का नाम है का और काका का होने के कारण इसको काया कहा जाता है शरीर को शरीर के दो भाग हुए स्त्री और पुरुष के रूप में ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए प्रत्येक बेटे को यही चाहिए कि अपने पिताजी से पूछे हमारे लिए क्या आज्ञा है मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम अब बस जो ये प्राप्त हुई हैं इनको स्वीकार करो क्योंकि प्राथमिक सृष्टि थी उन्हीं को लेकर के और जगत की रचना संतान परंपरा को आगे बढ़ाओ लेकिन उस समय मनु जी ने स्वयं उसके लड़के का नाम स्वयं रखा और अनेक रूप में परिवर्तित होने वाली शत्रुपा उनको आज्ञा मिली स्वयंभू मनु ने कहा भगवान मैं आपके आज्ञा मानने को अभी राजीव हूँ तैयार हूँ आपकी आज्ञा शुरूधारी है लेकिन बच्चे जब होंगे उनके लिए कमरे भी तो चाहिए रहने के लिए मकान चाहिए शादी के पहले मकान चाहिए बेटे बहू के रहने के लिए और जब बेटे बहू आ गए तो फिर बच्चे जब हों उसके पहले उन बच्चों को भी रहने के लिए तो कमरा चाहिए स्वयं भूमन उन्हें कहा रहने के लिए कोई जगह चाहिए तो, कहाँ रह करके कोई आधार तो चाहिए ब्रह्मा जी ने पूछा आधार का क्या हुआ बोले आधार तो है नहीं बोले पृथ्वी पृथ्वी तो नहीं क्या हुआ ब्रह्मा जी ने फिर एकाग्र चित होकर ध्यान किया कि ये पृथ्वी गई कहाँ जो धरत्री है धरती है जीवों को वो कहाँ चली गई तो वो रसातन लोग को जा चुकी थी बस उसका उद्धार कैसे किया जाए आधार का चिंतन कर रहे थे प्रभु को याद किए ब्रह्मा जी ने क्योंकि जब भी जो जो जो भी कार्य करना चतुर्श्लोक भागवत को स्मरण करते हुए अगर करोगे तो कहीं मुग्ध भी नहीं होगे तुम्हारा कार्य आसानी से होता रहेगा भगवान की आज्ञा थी उस आज्ञा के अनुसार स्मरण किया और उसी वक्त अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई छींक आने से नासिका में से जैसे सफ़ेद मैल होता है कफ आदि सफेद नासिका में जो गंदगी है वो गंदगी छींक से बाहर निकल गए सफ़ेद सफेद था और देखते देखते वो एक कीड़े का रूप धारण कर लिया सफेद और थोड़ी देर में बिल्कुल विलम्ब नहीं हुआ वो तो एक श्वर के रूप में हो गया सफेद कलर का उसको कहा गया श्वेत वाराहा बोले श्री श्वेतवार भगवान ने की जय और ब्रह्मा जी के इशारे को क्योंकि हरेक हमारे अंतर के संकल्प को भगवान जानते हैं बुद्धि की वृत्तियों को जानते हैं ब्रह्मा जी क्या करना चाहते थे उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी गदा लिए और तुरंत हूंकार मारते हुए छलांग मारा ऊपर की ओर आकाश की ओर और, और, और छलांग लग कर, लगा करके रसातल में प्रवेश किया रसातल में प्रवेश किए और पृथ्वी को लेकर के ऊपर आने लग गए तो रास्ते में मिल गए हिरण्याक्ष इनको नारद जी से पता लगा था कि इस समय रसातल पर पृथ्वी को लेकर के तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो वहां है क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई और ये तपस्या करके बल तो प्राप्त कर लिए लेकिन उस बल का दुरुपयोग सारे संसार को अपने अधीन करना चाहते थे आज दिन तक किसी के अधीन हो नहीं सका यह संसार हिरण्य कहते हैं सोना को धन दौलत संपत्ति को जिसकी केवल धन दौलत में संपत्ति में नजर गड़ी है कि किस प्रकार के किसी के कि संपत्ति को हड़पें वो हिरण्याक्ष है हिरण्याक्ष वृत्ति का नाम हमारे हिरण्य कशिपु हमारे पास में इतनी धन संपत्ति है पैसे हैं कि हम तकिया के नीचे बिस्तर के नीचे रख कर के सो रहे हैं कोई लूट के न ले जाए या चुरा के न ले जाए लेकिन पास पड़ोस व्यक्ति या हमारा भाई या परिवार के लोग भूखे मर रहे हैं और हम उसके कशिपु बना करके गद्दा बिना बना करके उसके ऊपर में सो रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति की वृत्ति को हिरण्य कशिपु का दृष्टांत दिया जाता है मन हिरण्य कश्यपु का जीवन है वो सामने भूखे मर रहे हैं विषमता का जीवन हम जी रहे हैं कश्यपु और हिरण्याक्ष दूसरे के अधिकार को छीनते हैं ये दोनों के दोनों देवताओं के अधिकार को छीनते हैं जहाँ जहाँ अग्नि के अधिकार को छीनते हैं वर्ण के अधिकार को छीनते हैं जल में भी हमारा अधिकार होना चाहिए अग्नि हमारी आज्ञा के अनुसार जलनी चाहिए ये पृथ्वी हमारी आज्ञा के अनुसार अनाज उत्पन्न करे ये पर्वत हमारी आज्ञा के अनुसार हमारी इच्छा के अनुसार रत्न धातु आदि दें समुद्र हमारी इच्छा के मुताबिक समुद्र समस्त रत्नों को निकाल करके बाहर निकाले और सचमुच के जमाने में ऐसा होता था डर में में हो अनाज देने की मजबूरी होगी नहीं तो प्रसन्नता पूर्वक हम हमें अनाज देते है कि नहीं कौन जानता है क्योंकि हम जितना अपराध करते जा रहे हैं इस अपराध को हम अपराध के रूप में न जान करके हम अच्छाई के रूप में जानते हैं इसलिए ये पृथ्वी भी सह रही है देख रही है क्या क्या हो रहा है तो देखिए हिरण्याक्ष और हिरण्य ये दोनों के दोनों के वृत्तियों से पता लगता है उनके जो गुण स्वभाव जिनके अंदर होते हैं वही हिरण्याक्ष हैं और जन्म से कोई भी इंसान बुरा नहीं होता बुरा बुराइयां और अच्छाइयाँ बाद में आती हैं पहले एकदम प्योर है वो और इसके बाद फिर भी आ जाते हैं अच्छे के लोगों के साथ में अच्छे कर्म करते करते भी आ जाती हैं इनकी क्योंकि ये शाप से आए हुए हैं इन्होंने देखा सब कुछ को अपने अधीन करना चाहे हिरण्यक्ष घूम तथा गदा लेकर के कौन है दुनिया में हमारे से बलशाली उसके जिसके पास जितनी संपत्ति होगी हड़पेंगे घूमते घूमते सब जगह गया कहीं से उसको सुनने को मिला कि वरुण भी इनकी समता कर सकता है तो वरुण देवता के साथ युद्ध करने के लिए वरुण लोक को पहुंच गए समुद्र के अंदर प्रवेश वरुण लोक में और वहाँ वरुण जी ने कहा देखो कोई जमाना था जब हमारे शरीर में खूब हृष्टता पुष्टता थी शरीर में ताकत थी और लड़ने का बड़ा उत्साह रहता था उस समय हम लड़ते थे आजकल हमने लड़ना बंद कर दिया है छोड़ दिया है मल्ल आदि करना छोड़ दिया है हाँ यदि आपकी इच्छा है तो आपको एक पता बता सकते हैं कि आपकी समता करने वाले कोई हैं जरूर जो आपकी सारी खुजली को शांत कर देंगे तो बोले कौन है बोले विष्णु विष्णु तो विष्णु कहाँ है बोले पता लगाइए केवल हम इतना जानते हैं अब हम उनका पता कहाँ रखें कहा रहे कहाँ है इस समय कहाँ नहीं है वो इस समय भाई कौन जानता है आप कहेंगे कि भगवान कहाँ है दूसरा कहेगा मैं पूछता हूं, आपको भगवान कहाँ नहीं है तो वैसे ही प्रश्न हो गया उन्होंने कहा कि मैं भगवान आप कहते हैं कि कहाँ है वो और मैं कहता हूं कि कहा नहीं है अब जरूरत है आँख यदि है तो तुमको दिखाई दे सकते हैं आँख यदि केवल हिरण्य में ही गड़ी हुई है तो फिर वो देही नहीं भी दिखाई दे सकते अब हिरण्य से तुम्हारा यदि आँख बाहर निकले तो तुम्हें वो दिखाई दे तो उसने बाहर आकर के खोजबीन चालू की नारद तो सबके हित हैं ही चाहे शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो निर्विवाद दैत्य दानव भी उनके शरण में आते हैं वैसे ही संतों में नारद जी एक ऐसे संत हैं जो सबके साथ घुले मिले हुए हैं सब लोग उनके पास में जाते हैं उनसे सलाह मशविरा उनसे मार्गदर्शन लेते हैं नारद जी के पास में रास्ते में नारद जी मिल गए क्योंकि नारद जी दोनों प्रकार के काम करते हैं जहां जरूरत पड़ी तो किसी को किसी के अज्ञान को समाप्त करते हैं जरूरत पड़ी तो ज्ञान दे भी देते हैं लेकिन कब देते हैं ज्ञान और कब हरते हैं अज्ञान नारम अज्ञानम देति खंडयति अज्ञान को जो खंडित कर दे उसका नाम नारद और ज्ञानम ददाती नारम ददाती यदि नारदा दोनों अर्थ हैं ज्ञान देते भी हैं और ज्ञान को छिपा भी देते हैं अज्ञान को अज्ञान को खंडित कर देते हैं और अज्ञान को रहने भी देते हैं ज्ञान को छिपा देते हैं लेकिन देखते हैं इशारा ऊपर वाले का इनका हित किधर में है उसी के अनुसार काम करते हैं जो व्यक्ति सीधे समझाने से सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता उसको कह देते हैं देख कंस तुझे ठगा करके चले गए आठ आठ कमल के फूल के पंखड़ियाँ दिखा करके कह देते हैं इनमें से कोई भी आठवा हो सकता है अपने अपनी योजना से क्यों मुख मोड़ रहा है वो जानते हैं कि जब तक इसका जो तीव्रता होगा तब तक इसके जल्दी समाप्त तो होने के दिन भी नहीं आएंगे पापी व्यक्ति जितना जल्दी अधिक पाप करेगा उतना ही जल्दी खत्म होगा ये जानते हैं तो टिट फार टैट जैसे कुत्ता ऐसा ही रास्ता बताते हैं और ये भी उनकी अकरुणा नहीं है ये करुणा ही है कृपा है कि बेकार में इस प्रकार के जीवन छटपटाती की जिंदगी क्रोध की जिंदगी जिएगा इससे अच्छा इससे मुक्त होकर के आगे के जीवन देखे नलकूबर तो शाप देंगे आगे बताएंगे नारद जी रास्ते पर मिल गए हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष ने उनसे पूछ दिया और उन्होंने बताया कि अभी अभी बस ठीक ज़्यादा देर नहीं आप जाओ रसातल में और वहां तुमको मिल जाएंगे विष्णु मिल जाएंगे पहुंच गए वहां और ले करके जैसे ही निकल रहे थे उसी वक्त इन्होंने कहा ए के बच्चे क्योंकि तो ही है ही अब साथ में पर रखे हुए हैं पृथ्वी को अब बोलेंगे तो पृथ्वी गिरे इसलिए मौन धारण करके मौनम मौन होकर के कोई काम बन जाए तो मौन रहना ही ठीक है ये सोच करके चलते गए वो ललकारता गया हे जंगली सुअर सुअर के बच्चे जब बाहर जल के बाहर निकाल करके रख लिए इसके बाद पर के कि ये देहाती कुत्ते जैसी बात वैसे उत्तर और बस बातों बातों में फिर युद्ध छिड़ गया और युद्ध छिड़ा तो कहा सुनी हो गए कहने लगे तुम शुअर तो उन्हें कहा कि तो हम तुम्हारे जैसे कुत्तों को खोजने वाले हैं जंगली शुअर हैं तो ठीक है हम तो जंग शुअर हैं और बहुत द्वंद युद्ध हुआ दोनों के बीच में आप लोग कई बार सुन चुके हैं और वहीं पर हिरन्याक्ष को समाप्त किए और पृथ्वी को फिर व्यवस्थित किए ऊपर लेकर के जैसे उठ रहे थे उस समय जल से बाहर निकले जल से बाहर निकले तो जल पृथ्वी पर गिरे जगह जगह पर बूंदें टपकी उनसे केस भी गिरे उनसे यहाँ पर भागवत में कुश तैयार हुए भगवान के अंग से गिरने के कारण कुश पवित्र माना जाता है पूजा कार्यों में कुश को हम उंगली में बांध करके अपने पवित्रीकरण मानते हैं कुछ को धारण करते हैं तो ये भगवान ने पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित किया और सब देवताओं ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति के हम लोगों के पास उतना समय नहीं जितन जितन तेजित्रिएम तनुम स्वाधुन्व ते नम यदर ते सुनिध् तस्म नम सु और यज्ञ बारा हैं यह यज्ञ के जितने सामग्रियां होते हैं शुरुआ है यज्ञ कुंड है मंत्र हैं इनके एक एक प्रतीक के रूप में इस यज्ञ वराह के अंगों का वर्णन किया और बड़ा सुंदर यहां वर्णन है पर सबको देखने का अवसर नहीं आगे चले पृथ्वी की स्थापना कर दिए विदुर जी ने फिर प्रश्न किया कि भगवान जब आधार मिल गया स्वयं भूमनों को तो उन्होंने फिर क्या किया तो बोले उन्होंने फिर बस पिता जी के के उन्हें उन्हें की आज्ञा के अनुसार पंच संततियां उत्पन्न दो बेटे और और तीन बेटियां हुई वो कौन प्रसूति नाम की तीन बेटियां हुई शत्रुपिह और दो बेटे हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद इन बेटों को संतानों को पाकर के स्वयं भूमि बड़े प्रसन्न हुए और इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया चल पड़ी बेटी के बारे में सुनना चाहते थे विदुर जी, क्योंकि ये कथा जो है मैत्री ऋषि परीक्षित जी को सुना रहे हैं श्री जी, और परीक्षित जी जिस कथा को सुनाए हैं उस कथा को सुना रहे हैं नैवी में शौनक ऋषियों के सामने सूद जी अब तीन तीन जगह कथाएं चल रही है इसलिए शौनक पूछ सकते हैं बीच में परीक्षित पूछ सकते हैं बीच में विदुर पूछ सकते हैं बीच में तो विदुर जी ने प्रश्न किया फिर कि बड़ी बेटी का विस्तार उनके आगे क्या हुआ फिर तो बेटी की बड़ी बेटी की जब चली तो ब्रह्मा जी के संतानों का तो पहले वर्णन हो चुका है कर्दम ऋषि के कथा को प्रारंभ करते हैं कर्दम ऋषि जब बड़े हुए तो उनको ब्रह्मा जी ने जैसे अन्य बेटों को आज्ञा करते हैं वैसे ही उनको इन सब में देखने से भागवत में जिसने भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है विवाह के पहले ये बिल्कुल सब लोगों ने तपस्याएं की हैं क्यों तपस्याएं की हैं तपस्या से बहु बनने वाली जो बिटिया है उसके खून की शुद्धि और हृदय की शुद्धि खून शुद्ध होगा तो आगे अच्छे से अच्छी संतान आएगी दिल शुद्ध होगा मन शुद्ध होगा चित्त शुद्ध होगा तो पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव होने की संभावना नहीं हो रहेगी बिटिया भी साधना करती हैं और बेटे को भी तपस्या करना पड़ता है तपस्या करनी पड़ती है दोनों के चित्त के दिल और दिमाग खून की शुद्धि चाहिए एक वर्ष तक अगले साल शादी होनी है तो शादी होने के बस एक साल पहले एक खून की शुद्धि के लिए खान पर ध्यान कि हम ऐसी चीज ना खाएँ जिसके कारण से हमारा खून खराब हो हम ऐसे आदत न डालें जिसके कारण हमारे व्यवहार बिगड़ते जाएं, तो एक साल पहले से ही ऐसी तैयारी की जाती है अच्छे अच्छे व्यवहारिक लोगों के साथ में मेल साधना और अच्छे अच्छे खान पान के द्वारा खून की शुद्धि आप लोग महाभारत श्रवण कर चुके हैं संक्षेप में उल्लेख करता हूँ वेद जी को यह आज्ञा मिली थी कि अब आगे का रास्ता रुक रहा है संतान उत्पन्न करो मां ने आज्ञा की थी वेदव्यास जी ने कहा स्वीकार करके मैं तुरंत गृहस्थ जीवन में या आपकी आज्ञा के अनुसार पालन करता हूँ आज्ञा को तो मेरा क्योंकि अभी उग्र रूप था तपस्या में इसलिए इस उग्र रूप को शांत करने के लिए मुझे पुणे एक साल का समय चाहिए एक साल तपस्या करते हैं इसके बाद पुनः आते फिर भी आप देखते हैं जो संतान होते हैं उनका परिणाम देख रहे हैं एक के तो आँख ही बंद हैं एक को तो पांडुरु हो चुका है और एक है परदासी के पुत्र रूप में है पर ज्ञानी क्योंकि वो दासी सहन शक्ति थी इतना क्या असर हुआ है खून की कितनी शुद्धि एक साल तपस्या करने के बाद भी उनके खून का परिणाम देखते उनकी बात छोड़ें इस दि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की मां को देखें आप दि ने धर्म उचित का समय को ध्यान में नहीं दिया शाम का वक्त था जिस समय भूत प्रेत आदि घूमते हैं शंकर जी के जमात घूमती है त्रिशूल लेकर के रुद्र देवता घूमते हैं उसी समय पर जब तक जबकि ब्राह्मण की तपस्या का समय है संध्या बंदन का काल है भगवान की पूजन का समय है ऐसे समय पर जाकर के अपने भाव को व्यक्त करने के कामुक्तावश होकर काम के अधीन होकर और जब पत्नी आग्रह करने लग गई आग्रह तक तो ठीक है दुराग्रह करने लग गई देव को नमस्कार किया कश्यप ने जो होना है उसको कौन रोक सकता है भाला यह उचित काल नहीं है ये जानते हुए भी शाम के वक्त और ऐसे समय पर भजन तपस्या के समय को छोड़ करके उनके साथ में एकांत में वास किया परिणाम क्या हुआ इनकी संततियों को देख बाद में पश्चाताप हुआ को पहले ही सावधान समझाया था लेकिन जब हो गया तो बाद में पश्चाताप हो रहा है अब पश्चाताप होने लग गया तब कश्यप ने कहा पश्चाताप हो रहा है तुम्हारी गलती महसूस हो गई अब तो कार्य होना था तो हो गया भगवान उस विधाता के विधान को भी नहीं डाला जा सकता तुम्हारे जो पुत्र होंगे बड़े खूंखार होंगे सब दुनिया को त्राही त्राही बचा देने वाले होंगे डर गई प्रार्थना करने लग गई नाथ आप ही मेरे एकमात्र आधार हैं आप भजन तपस्या करते हैं आप तपस्या के बल पर कोई ऐसा विधान कर दीजिए जिससे कि ऐसी संतान न हो अपने बेटे खराब उत्पन्न कौन माच चाहेगी जब प्रार्थना करने लग गई गिणराने लग गई तब कश्यप ऋषि ने कहा क्योंकि अब तुम्हारी जो ये भावना पड़ती है, है। इसलिए तुम्हारे जो पुत्र के, जो पुत्र पुत्र के होगा, वो सारे खानदान को तारने वाला आएगा हिरण्य का बेटा हिरण्य हिरण्य का प्रहलाद जी जो है और क्योंकि अभी अभी संध्या बंदा देखे एक और पति का चित्त उत्तम है पत्नी का चित्त उत्तम नहीं है इसलिए संतान जो हो रहे हैं है, हो तो प्रकट होते हैं लेकिन कश्यप जी का जो प्रभाव पड़ता है वंश परंपरा से आगे तक जाता है और आगे हिरण्यकश्यप के साथ में भी जो उनकी पत्नी कयाधु के साथ में होता है उस समय भी अच्छा समय रहता है जिसके कारण प्रहलाद जी जैसे बेटे का और उनके भी संतों की भी कृपा है उनके ऊपर में कहने का तात्पर्य कि जो हम लोग समय को यदि नहीं देखते हैं होने की शुद्धि नहीं है बेसमय हमारे यहाँ जो सोलह संस्कार होते हैं बड़ा पवित्र संस्कार संतति उत्पन्न करना ये कामुकता नहीं संतति धर्म के धर्म रक्षा के लिए वंश परंपरा की रक्षा के लिए इसलिए बहुत सोच समझ करके दोनों की चित क्षमता दोनों की सफाई जरूरी है मस्तिष्क की भी सफाई तपस्या के द्वारा आराधना भजन के द्वारा मन शुद्ध रहे हृदय शुद्ध रहे और खून भी शुद्ध होना चाहिए नहीं तो संतति आती है आप देख ही रहे हैं संसार में न तो इस, यदि बेटा ठीक है तो रूप नहीं शरीर ठीक नहीं या उसका चिंतन ठीक नहीं तो ये दोनों के गड़बड़ी के कारण ऐसा होने लग जाता है।, है यदि अच्छा है तो अच्छी संतान अपमान भी होता है वेन की कथा में आप समझ कर सकेंगे तो कर्दम ऋषि को आज्ञा मिली कि तपस्या के द्वारा अपने चित्त की शुद्धि करें खून की शुद्धि करें और उनके मन में पिताजी के आज्ञा पालन के अनुसार पालन करने के उद्देश्य तपस्या किए भगवान प्रसन्न हुए प्रकट हुए और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया वरदान दिया करदम ऋषि मैं पहले से तुम्हारे संकल्प को और तुम्हारे पिताजी के संकल्प को जानता हूँ इसलिए तुम्हारे लायक उत्तम कन्या का विधान पहले से हो चुका है आर्यवर्त के सबसे बड़े ब्रह्मावर्त के सबसे बड़े सम्राट स्वयंभू की तीन कन्याएं हैं तीन कन्याओं में से देवभूति नाम की कन्या को लेकर के परसों तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम्हें अपनी कन्या का दान करके वो चलेंगे फिर उनके द्वारा तुम वैदिक रीति से गृहस्थ जीवन यापन करते हुए अपने आप को नौ भागों में बांटोगे नौ कन्याएं उत्पन्न होंगी और मैं साक्षात स्वयं किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर के पुत्र रूप में आऊंगा सांख्यशास्त्र लुप्त हो चुका है जो हमें मुक्ति प्रदान करने वाला सारे दुखों से छुड़ाने वाला है वो अभी काफी मस्त से गायब हो चुका है उसकी स्थापना उसका प्रसार करना मुझे आवश्यक है और माँ के कोख को पवित्र करना है। और दूसरी बात माँ को भी तो उद्धार करना है क्योंकि वो भी उच्च कोटि की हैं यह कह करके वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं भगवान और इसके बाद सचमुच परसों के रोज सम्राट स्वयं भूम अपनी बेटी को और अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के पहुँचते हैं सेना आदि भी हैं और सब साजबाज दान, दक्षिणा आदि जो देने हैं ले जाकर के वहीं कन्या के साथ में करना आश्रम में में पहुंचने बाद में, कर्दम के बाद आ ऋषि के आश्रम में पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत किया गया कर्दब ऋषि को पहले से ही पता है फिर भी एक औपचारिकता के नाते पूछते हैं कि यद्यपि आप प्रजा के रक्षण के लिए देखरेख करने के लिए विचरण करना आपका धर्म है राष्ट्र में कहा क्या हो रहा है तो उसी उद्देश्य से यहाँ भी आ सकते हैं फिर भी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके यहाँ आने का प्रयोजन सम्राट स्वयं ने कहा ऋषिवर प्रचेता ने आप लोगों को ज्ञानमय और तपो में जीवन दिया है और हम लोगों को बल में बलवान बना करके पृथ्वी पालन का आदेश दिया है हमारी ये बिटिया हैं, जो प्रियप्रद और उत्तान की बहन है हमारे यहाँ संत महापुरुष जब आते रहते हैं उनका स्वागत सम्मान होता है प्रसन्न होते हैं तो दुनिया में कहाँ अच्छाई है उस अच्छाई का वर्णन करते हैं उन्हीं अच्छाइयों के वर्णन क्रम में तुम्हारा भी वर्णन नाना जी जैसे संतों ने किया तुम्हारा जब आपके गुणों का वर्णन जब मेरी बेटी ने सुनी तब से इसके दिल में आप छाप गए हृदय वो चाहती हैं कि मेरे जीवन में यदि कोई पति हो तो इस प्रकार के भव्य जीवन जीने वाले ऋषि संत जो जिसके जीवन जीवन में है है है है परिश्रम मेहनत स्वयं सारी संपत्ति सामने हाथ जोड़ने को राजी हो जाएं मुझे वैसे तपु में जीवन वाला चाहिए उनकी हार्दिक इच्छा है। इसलिए प्रियव्रत और की ये बेटी की इच्छा के अनुरूप हम आपसे निवेदन करने आए हैं कृपा करके मेरी इस कन्या को स्वीकार करके मेरे खून को पवित्र होने का और मेरे तपो में जीवन को सफल बनाने का आप अनुकंपा करें आप यदि स्वीकार करते हैं तो मेरे द्वारा कन्यादान होने के कारण मेरी तपस्या सिद्ध हो गई ऐसा लगेगा मुझ में पावनता आएगी कन्यादान करने से पिता की तपस्या सफल होती है प्रार्थना सामने रखती। और कर्दम ऋषि ने भी क्योंकि भगवान की आज्ञा भी उन्होंने कहा कि आपके बेटी बड़ी उत्तम अच्छा एक बात यहाँ पर बड़ी विलक्षण कहते हैं जो बहुत हमारे मन में भी प्रश्न उठता है ये कर्दम ऋषि ने कब देखा फिर कन्या को ये कहते हैं कि तो आपकी बेटी तो इतनी सुंदर है कि इसको एक बार महल के ऊपर में छत में जब ये घूम रही थी सच धज करके तो इसको देख करके विश्वा नाम के गंधर्व नीचे गिर पड़े थे इतनी सुंदर है और इतनी गुणवती है और वही जब जिसको चाहने के लिए बड़े बड़े लोग दूसरे लोग तरसते हैं वही जब हमको अंदर से चाह रही तो भला ऐसे को हम कैसे निषेध कर सकते हैं और मुझे भी तो दो के जीवन के द्वारा आगे का परमान्थ सुधार न तो इस प्रकार से अभी तक तो हम अधूरे जीवन जीते रहे अब डबल होकर के दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए हम यदि कभी गिरे पतित हों तो वो हाथ संभाले और यदि उसके पतित होने की संभावना हो तो हम उसके हाथ संभाल करके ऊपर उठाएं पतना त्रायते पत्नी वो है जो पतित होते को बचाए पति भी वो है जो उसको गिरने से बचाए तभी ना पानी ग्रहण का महत्व तो है हाथ पकड़े हैं तो ऐसे हाथ पकड़ें कि दोनों के दोनों को एक दूसरे को संभाल करके एक अकेला थक जाएगा साथ क्या है साथ ही हाथ बढ़ाना मैं तो उतना मालूम नहीं है पर कभी कभी जो है में आया साथी हाथ हाथ हाथ बढ़ाना तो एक दूसरे एक दूसरे दूसरे के के के पकड़ते हुए दोनों की जिंदगी को देखते हुए हमारा आगे का जीवन बढ़ेगा क्योंकि अकेले के जीवन और साथ का जीवन कितने खटपट हो सकते हैं तो एक बात तो भूलेंगे वह वहां का जो संस्कारों की बात छेड़ रखे थे संस्कार की बात वो कहना चाहते थे खून की शुद्धि और गर्भाधान संस्कार की आजकल कहीं भी देखने को नहीं मिलता बड़ा खेद होता है फिर भी बहुत से घरों में ऐसे भी होता है कि ब्राह्मण देवताओं को आमंत्रित नहीं कर पाए उतना नहीं कर पाए तो आजकल यदि कहीं वैदिक मंत्र चल रहे होते हैं उनको सीडी या कैसेट के माध्यम से वो घर में भी लगा देते हैं जिस समय हमको प्रभु की संतति को आगे बढ़ाने की इच्छा होती है शुभ मुहूर्त देख करके गर्भाधान करना होता है ऐसे समय पर घर का वातावरण स्वच्छ रख कर के भगवान की प्रार्थना करके और वैदिक मंत्र चल रहे हों जो हमारे अंतर को स्वच्छ कर रहे हों उन तरंगों के बीच में जो गर्भाधान होता है अच्छी संतति आती है ये गर्भाधान संस्कार पहले जमाने बहुत सुंदर से ब्राह्मणों के द्वारा होता था लेकिन अभी भी नहीं के बराबर नहीं होने से ये भी होता है तो दिव्य संस्कार अब यहाँ भी देखें क्या हो चुका है अभी करदम जी कहते हैं कि आपके ऐसे संतति को जिसको कि सब लोग पाना चाहते हैं भला मैं कैसे निषेध कर सकता हूं स्वीकार किया और स्वाभाविक चाहे कितना भी धैर्यवान हो भाई बेटिया जब जाती है तो उसके बिछड़ने पर माता पिता के आंखों में आंसू आते हैं स्वयं भू के आंखों में से भी आंसू टपक गए और माँ के भी आंखों में आंसू लेकिन इसलिए जबरदस्त छिपा करके रोक लिए कि हमारे आंखों को बहते हुए आंसू को देख करके ये बेटिया इसी चित्र को आखिरी दृश्य को याद करती रहेगी और कहीं दुखी ना हो जाए तो सामने मुस्कुराती हुई दिखाई दिए अंतर तो दहला हुआ है बेटी भी जाएगी लेकिन अच्छी जिंदगी बने ये भी सोच करके और अच्छी जिंदगी बने ये भी सोच करके क्या आंखों से बहते हुए आंसू दान दक्षिणा आदि ये पहली बार किसी दामाद के घर में साक्षात बिटिया को लेकर के समर्पित करके शादी हुई हो ऐसे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय गोविंद जय पाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा हरि कल्द जी <दणगी> ने एक शर्त और रखी थी साफ कर देना पहले ही उचित है सोच करके कि बाद में धोखा दिया ऐसा न कहने पाए करदम जी ने शर्त रखी थी कि भगवान की आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार में गृहस्थ जीवन में प्रवेश और पिताजी की भी इच्छा उसके अनुसार भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा लेकिन भगवान ने स्वयं आज्ञा दी है कि संतान होने के बाद में फिर तुम पुनः मेरे ही पद पर जिस पद पर तुम चले हुए हो निवृत्ति पथ पर चले हो इस मार्ग पर चले आना इसलिए एक शर्त सामने रख दे रहा हूँ संतान होने के बाद मैं छोड़ करके चला जाऊंगा यदि मंजूर हो तो ठीक मंजूरी हो गई जिससे कि आगे न कहने को हो कि छोड़ करके चले गए छोड़ना था तो पहले क्यों पकड़े ऐसा कहने का अवसर ना आए तो सब हो गया चले जाने के बाद में अब इन दोनों का अब सेवा शुरू हुई श्री मैत्री ऋषि जी कहते हैं देवभूति ने ऐसी सेवा की जैसे भवानी ने भगवान शंकर की सेवा करके उनको प्रसन्न किया जिनको कुछ चाहिए उनको खुश करने के लिए वो चीज़ देकर किया प्रसन्न कर सकते हैं उनसे खुशियां ले सकते हैं शंकर जी को कुछ नहीं चाहिए तो उनको खुश करने के लिए क्या चीज़ दे सकेंगे आप शंकर जी को खुश करना आसान नहीं लेकिन पार्वती भवानी ऐसी सेवा करते हैं कि शंकर जी को भी अनुकूल कर लेते हैं इसलिए जिनको अपने पति को अनुकूल करने की इच्छा होती है वो गौरा मैया के पास में जाकर के कहती हैं माँ हमको उपाय बताओ मेरे पति अनुकूल रहें जैसे आप अपने पतिदेव को हमेशा अनुकूल करके रखते हैं रखती हैं वैसे ही है, हम अपने पति के अनुकूल रहें और हमारे पति हम पर हमेशा प्रसन्न रहे ऐसा कोई उपाय दुना तो गौरा मैया के पास में भीड़ लगाती हैं मात बहने तो गौरी माँ भी उनको रास्ता बताती रहती हैं कहते हैं कि जैसे नित्यम परियचरत प्रत्या भवानी भवानी ने जैसी सेवा की वैसी सेवा की और देखिए ये हम लोग संसार के साधारण पतियों की भांति नहीं हो जो अभी तक का जीवन विरक्त का जीवन जी सके हैं, हैं, उनकी जल्दी में आशक्ति वाले जीवन अब पहले की आदत पत्नी आई हुई है तो भजन, में में हुई हैं, साल बीती दूसरे साल बीत चुकी दूसरा साल बीता पूछने को राजी ने कड़ी परीक्षा प्रेमी की पहचान यही होती है की विपत्ति के समय में भागती है कि रहती है धीरज मित्र पर की परीक्षा इस समय हो जाती संपत्ति के उद्देश्य बड़े घराना देख करके आई हुई संपत्ति में देखते है कि अभी बैंक में बैलेंस दिखाई नहीं दे रही पैसे कम दिखाई दे रहे तो वो मन से किसी और को चिंतन करना शुरू कर देती है धीरज धर्म मित्र इन सब के विपत्ति काल में ही तो परीक्षा होती है पहली परीक्षा देखें जरा उपेक्षा के अवसर पर पहले से ठोक पीट हो जाएगी तो आगे चल करके ठीक नहीं तो पहले से अगर ज़्यादा ही रसगुल्ला खिलाने लग जाएं, और फिर बाद में फिर रसगुल्ला ना दे सकें थोड़ी सी भी अगर नमकीन मिले तो फिर कहने लग जाएंगे कि ये ठीक नहीं है कहने लग जाएंगे तो पहले से ही विरुद्ध आचरण शुरू किया बिल्कुल पूछताछ नहीं सेवा करती करती बिचारी इतनी दुबली पतली हो गई कहाँ राजकुमारी बनकर के आई थी हृष्टपुष्ट नव यौवन अंगना सौंदर्य लेकर के आई थी और वो सौंदर्य धीरे धीरे झुलसता जा रहा है शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया दुबली पतली हो गई एक दिन अचानक देखे कि मेरी पत्नी हृदय पिघल गया बहुत हद हो गई कालेन भूयसा क्षमाता प्रेम गदगदी कृपया कालेन भूयसा भूयसा कालेन क्षा कर्षिता व्रतचर्या धैर्य धारण करके सेवा कर रही निरंतर और चुपचाप सेवा करती जा रही नहीं बोल रहे इसका मतलब मेरी कहीं ना कहीं खोट है कहीं कहीं गलती है प्रसन्न होते यदि मेरे सेवा से तो बोलने लग जाते हो सकता था सेवा कर रहे हैं। उनके प्रसन्न हो गए प्रेम गदगद गद या वाचा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और कर्दम ऋषि ने कहा तुष्टो तो शुश्रूषया परमया पर भक्तिया देवी मेरा हृदय गदगद गद मैंने जीवन में जो तपस्या की है तपस्या से जो फल मिलेगा तुम अर्धांगिनी हो आधा फल भोगने का पूरा अधिकार है मेरी सारी तपस्याओं के बल पर जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं वो सिद्धियां तुम्हारी नौकरानी बन करके आएंगी जो सेवा के लिए आज्ञा करोगी वो सेवा करने को तैयार रहेंगी बताओ क्या करें मेरी तुम्हारे भरपूर है तब हाथ जोड़ करके देवभूति ने कहा नाथ गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है मकान आपकी कुटिया है मैं नहीं कहता कि ये कुटिया मुझे पसंद नहीं है लेकिन एक अच्छा सा मकान बन जाए रहने के लिए बाग बगीचा जैसे लगते हैं राजा पिता जी या पिता जी के द्वारा भेजे गए कोई व्यक्ति आए तो कम से कम उनको लगे कि हमारी बेटिया यहाँ अच्छी क्योंकि तो वो हमारी बात को हमारे हृदय को नहीं समझ पाएंगे और आपकी भावना को नहीं समझ सकेंगे तो उनको दिखाने के लिए कम से कम एक अच्छा रहने रहने के बन जाए और आपने जो जिस जिन शर्तों पर मुझे स्वीकार किया और मैं आपकी पत्नी बनी हूँ नाथ मेरी इच्छा के अनुकूल थोड़ी घूमना फिरना भी हो जाए मन बहले यद्यपि ये कह रही हूँ औपचारिकताएं हैं तो उसी वक्त तो उन्होंने विलंब नहीं की और इतने सुंदर दिव्य विमान तैयार किया कामक विमान जिस पर बैठ करके जहाँ इच्छा करे वहाँ पहुंचा दे सिद्धियां तो हाथ जोड़ी सेवा करें उस पर बिहार बैठ गए और सुंदर आश्रम भी तैयार और विहार करने के लिए बाद जब विमान उपस्थित हुआ विमान का तो पाँच छः आठ दस श्लोकों में वर्णन किया है इतनी सुंदरता है सब प्रकार के विशाल बम्बई की तरह इतने बड़े विमान समझ लीजिए जिसमें खेलने कूदने के भी अलग भाग बाग बगीचे अलग सब सरोवर आदि अलग जिस प्रकार की सुविधा चाहिए सब प्रकार की मकान अनेक नगर ही बसा हुआ है और इसके बाद फिर उस पर आरूढ़ होने के लिए उनको आरूढ़ किया कि इस पर सवार हो और विहार किया जाए दिखाएं पहले घूमें दुनिया क्या है लेकिन देखें कि अभी दुबली पतली शरीर है हो सकता है इस शरीर को देख करके इस विद्युत के अनुकूल अपने शरीर को देख ना पा करके दुखी हो तो आज्ञा के कुंड के पास में ले जा करके बिंदु शुरू उस पर कहा कि देवी ये कुंड है इस कुंड में स्नान करो जाओ स्नान करो तो स्नान करने के लिए जैसे अंदर में प्रवेश करती हैं वहाँ देखते हैं कि दस हजार विद्याधरियाँ उनके हाथ जोड़कर करके सेवा में तैयार हैं उन्होंने पूछा ये कहाँ से आ गए उन हम सब ने कहा देवी ऊपर वाले की आज्ञा से हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम आपको नहलाएंगे स्नान कराएंगे और दिव्य रूप से उनको नहलाएँ जितने प्रकार की सेवाएँ हो सकती थी पूरे चंदन आदि से लेप करके नहलाए और फिर नहाने के बाद नए नए कपड़े पहनाए पूरे साज श्रृंगार जितनी प्रकार की माताएँ श्रृंगार है, करती हैं दिव्य शोलह श्रृंगार प्रसिद्ध हैं तो उन सब श्रृंगारों से सच धजा दिए कोई दर्पण लेकर के खड़ी थी कोई पान लेकर खड़ी थी कोई साड़ी लेकर खड़ी थी कोई पानी लेकर के कोई सब प्रकार की सेवा के लिए सच धज गई तो दर्पण में हाथ ली हुई एक विद्याधरी आकर के दर्पण में मुक्त दिखा उन्होंने देखा ये मेरा रूप है इतना सुंदर रूप अपने ही रूप को देख कर के इतनी गदगद हो गए देख करके प्रसन्न हो गए और जब मुख जब सुंदर दिखाई देने लग जाए तो चाहे हमारे युवक बंधु हों चाहे बहनें हों युवावस्था में जब सुंदर रूप दिखाई देता है तो सच करके जब होते हैं तो स्वाभाविक हमारे मन में कोई गड़ा रहता है वो जल्दी आ जाता है कर्दबि जी याद आ गए होती और याद आती ही आँख बंद हुई दर्पण में देख करके थोड़ी आंख बंद करके उनका स्मरण हुआ आंख खुली तो देखा कि कर्दम ऋषि के सामने खड़े हैं करदम ऋषि का युवक शरीर नव नवयुवन शरीर दिव्य आश्चर्य चकित हो गई फिर सोचा कि ये देवांगनाएं ये विद्याधरियां कौन हो सकती हैं थोड़ा सा लगने तो लगा कि कहीं ये उनके कुछ संबंधी तो नहीं है संदेहास्पद स्थिति लेकिन बाद में लगा नहीं नहीं नहीं, नहीं। शंका करना उचित नहीं है ये मेरे पतिदेव की सिद्धियाँ हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं शंकाओं को दूर और इसके बाद फिर जैसे आज्ञा मेरी विमान में, में आरूढ़ हुए और नंदन कानन दुनिया सुमेरु पर्वत कई जगह घुमाए फिराए खूब दिव्य आनंद खूब और लौट करके फिर अपने आश्रम में आ गए कुछ दिन बीते और फिर नौकन्याए उत्पन्न हुई नौ बेटियाँ हुई नौ बेटियाँ जब हो गई अब बेटियाँ जब हो गई तो आप कर्दम ऋषि अपने कथन के अनुसार वन प्रस्थ की ओर वन की ओर प्रस्थान करना चाहते थे लेकिन तब तक देव होती कहने लग गई आपने वचन दिया था तो वो तो वचन अधूरी है अभी कन्याएं तो हो गई हैं लेकिन इनका तो अभी केवल भार ही हुआ है इन कन्याओं के पाणी ग्रहण कौन करेगा और दूसरी बात मुझे भी समझाने बुझाने के लिए मेरे लिए कोई आधार चाहिए जो मेरा पालन पोषण कर सके या कम से कम हमें कुछ संतुष्ट कुछ बात बता सके मुझे एक बेटे तो कन्याओं के शादी का जब समय हुआ विवाह का समय हुआ आ रहा था तब तक जो है इनके देवहूति के एक संतान और हुआ कुछ दिनों के बाद में वो हैं बोले कपिल भगवान उनका दिव्य जन्म हुआ उनके जन्म लेने के पहले ही आकर के ब्रह्मा आदि देवता जैसे दशम स्क में गर्भस्तुति करते हैं वैसे ही इनके में आकर के गर्भस्तुति की ही तरह प्रार्थना किए और कन्याओं के समर्पण के लिए स्वयं ब्रह्मा जी अपने साथ में अनेक ऋषियों को साथ में लेकर गए उनमें नारद जी भी थे सनक सनंदन सनातन ऋषि ये भी थे तो शेष जो आए थे उन सब को तो एक एक बेटिया देने का ब्रह्मा जी ने व्यवस्था करवा दी कि इनको ये बेटी दे दो इनको ये बेटी दे दो इसको एक कर दो जिससे कि आगे की सृष्टि बढ़े तो उनके कहने के अनुसार जब ब्रह्मा जी चले गए नारद जी को लेकर के और शनकादी को क्योंकि ये पहले कह चुके हम गृहस्थ जीवन प्रवेश नहीं करेंगे वापस जब चले गए जगत स्रष्टा कुमार गते यथोदितं सबको एक-एक कन्या मरीचि नाम के ऋषि को कला नाम की कन्या प्रदान की अनुसूया किसको दिए होंगे आप जानते हैं किनको अत्रिजी को, को दिए अंगिरसे अनुयाथात्रा श्रद्धा नाम की बेटी थी उनको अंगिरा ऋषि को समर्पित किए कुलय हविर्भुवम हविरभु नाम की बेटी थी उनको ऋषि को समर्पित किए कुलय गति कुल ऋषि की योग्य कन्या थी गति उनको समर्पित किए क्रतु ऋषि को क्रतु को क्रिया नाम की पुत्री समर्पित की ख्यातिम चृगवे यत भृगु ऋषि को ख्याति नाम की बेटी थी वशिष्ठाय किसका नाम देंगे आप अरुंधति आप सब भागवत सुनते हैं अच्छा लगता है जो इस प्रकार से पूरा सुनकर के जब मस्तिष्क होता है वशिष्ठाय है अरुंधति जो शादी के समय में ये ऐसी अर्धांगिनी है जिन्होंने अपने पति के साथ कभी छोड़ा नहीं सदैव साथ इसीलिए तो विवाह के समय में पंडित देवता ब्राह्मण देवता दिखाते हैं ना उधर देखो अरुंधति को देखो उनको याद रखना जैसे वो कभी छोड़ी नहीं वैसे ही जिसको पकड़ती हो उसको छोड़ना याद करा देते हैं कि नहीं अरुंधति तारा प्रदर्शन कराते हैं ये अरुंधति अवशिष्ठा यरुंधतिम अथर्वणे ददाछांतिम अथर्व ऋषि को शांति को दिए यया यज्ञम व्यतन इस प्रकार से सब लोगों को कन्या करके और वो लोग भी दहेज दक्षिणा जो भी उस समय अनुकूल थे वो सब प्राप्त करके करदम ऋषि के आश्रम से चले गए अब बेटा भी हो गया जाने के लिए ऋषि तैयार बड़ी विलक्षण कथा है भगवान घर में आए हैं बाप जा रहे हैं वनवास वन बन में जा रहे हैं बड़ी विलक्षण क्योंकि भगवान ही स्वयं पहले आज्ञा दे हैं तो भगवान की आज्ञा प्रबल है कि हमारी इच्छा प्रबल हो भगवत आज्ञा इसलिए परंपरा का निर्वाह करने के लिए सन्यास आश्रम का निर्वाह भी और स्वयं भगवत आज्ञा होने के कारण घर में भगवान आते हुए भी करदम ऋषि जाने के पहले उनसे अनुमति लेते हैं बेटे से अनुमति लेते हैं और अनुमति प्राप्त होने पर चले जाते हैं और यहां रह जाते हैं अब भगवान कपिल जी और देवघूती और इन दोनों ने फिर जो देवघूती के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का बड़ा सुंदर सुंदर समाधान है अब उनको तो पूरे का पूरा कितना कहें ये समझ लें कि देवघूति ने भगवान कपिल के सामने जो निवेदन किया वो अभी तक परेशानी का निवेदन किया कि प्रभु हम बिल्कुल ऊब चुके हैं संसार में रहते रहते कई प्रकार की दुनिया है हम भोगों को भोगते भोगते परेशान हो चुके इन इंद्रियों को तृप्त करने के हमने कोशिश की खूब कोशिश की लेकिन अभी तक इनको हम तृप्त न कर सके बल्कि उल्टा इनको खुश न कर सके हम ही ना हो गए ये देवहूसी का प्रश्न नहीं है उनके पतिदेव कर्दम ऋषि जैसे हों सब प्रकार की सुविधाएँ कर चुके हैं लेकिन हमारा प्रतिनिधि बन करके प्रस्तुत कर रहे हैं और दुनिया में उन्होंने जो कुछ देखा वही वर्णन कर दिया हमने जग की अजब तस्वीर देखी दुनिया में दुखी दुखे है जहां भी देखते प्रभु दुख से छूटने का उपाय बता दो हमने जग की एक हंसता है दस रोते हमने जग की अजब तस्वीर देखी एक हंसता है दस रोते ये प्रभु की अद्भुत प्रभु की अद्भुत जागीर देखी एक हंसता है दस रोते हमने जग की देखी एक हंसता है दस रोते हैं प्रभु दुनिया बड़ी विलक्षण है यहाँ खुशियाँ कम हैं गम ज्यादा है जब जगह जगह ये पेड़ दुनिया संसार में रहा है हमें हंसते मुखड़े चार मिले दुखियारे चेहरे हजार मिले हमें हंसते मुखड़े चार मिले दुखियारे चेहरे हजार मिले यहा सुख से सौ गुनी पेड़ देखी यहाँ सुख से सौगुनी पीर देखी एक हंसता है दस रोती हैं हमने जग किया जब तस्वीर देखी एक हंसता है दस रोती हैं दो एक सुखी यहाँ लाखों में आंसू है करोड़ों आखों में हमने गिन गिन हर तक दीर देखी हमने गिन गिन हर तक दीर देखी एक हंसता है दस रोते एक हंसता है दस रोते हमने जग किया जब तस्वीर देख इक हंसता है दस बोती एक हंसता है दस बोती प्रभु हम महल में रहे अब कुटिया में रह रहे हैं कुछ बोल प्रभु ये क्या माया तेरा खेल समझ में ना आया कुछ बोल प्रभु ये क्या माया तेरा खेल समझ में ना आया हमने देखे महल रिकुटीर देखी हमने देखे महल रिकुटीर देखी एक हंस पार दशरो एक हंसता है दस बोते हैं भगवान के सामने निवेदन किया जो हमारा प्रश्न है और श्री कपिल जी ने भक्ति योग का उपदेश किया उसके द्वारा उनके चित्त को समाधान प्राप्त हुआ कर्म योग का भी उपदेश किया ज्ञान योग का भी उपदेश किया और अष्टांग योग का भी यम नियम आसन प्राणायाम आदि के द्वारा और इन सारी बातों को बताने के अतिरिक्त जीव की दुर्दशा और सदशा जीव किस कारण से दुर्दशा को प्राप्त होता है कैसे उसका माँ के गर्भ में आगमन होता है और वहाँ क्या वादा करता है और यहाँ आने के बाद संसार की हवा उसके वायदा को भुला देता है वो चीज़ भी बताए और उनके इशारों को कोई समझता नहीं और वो भी दूसरों के अच्छे वालों के इशारों को समझता नहीं इसके कारण उसको यह जीवन जो सुंदर उपवन बन सकता था सच कहें तो यह संसार एक सुंदर उपवन है ही इसका नाम जब देखेंगे तो संसार का मतलब होता है सम्यक सार लेकिन इसको हमने असार बना दिया संपूर्णम जगदेव नंदनवनम सर्वे विकल्प भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये सारा नंदनवन है जो कहते हैं कि संसार बिल्कुल कुछ नहीं देखिए कहाँ कहाँ एक ही व्यक्ति कह रहा है कि संसार दुखमय है माया है वही व्यक्ति कह रहा है संसार सुंदर उपवन है संपूर्णम जगदेव नंदनवरम सर्वे के कल्पद्रुम जल हर जल गंगा जी का जल है हर वृक्ष कल्प वृक्ष है हर भाषा संस्कृत है लेकिन कब जब अंतर की ओर मुड़ करके उसका दर्शन करोगे तब तो? इतना सुंदर है तो बताते हैं कपिल भगवान भी कहते हैं कि ये संसार मैया सुंदर भी है और व्यक्ति के आंख के अनुसार असुंदर भी है, है। मैया को प्रश्न जागा होगा कि हमने नरकों के बारे में सुना है। कपिल भगवान कहते मैया, तो यहाँ के कष्टों को देख करके ही समझ ले यही नर का स्वर्गो माता यहाँ ही स्वर्ग और नरक है माँ अब इससे बढ़कर के और दूसरे कल्प, दूसरे लोग की कल्पना क्या कर रही है हां। इतना जरूर है या मरने के बाद में फिर निन्यानवे हजार योजन की दूरी पर ले जाया जाता है उसको शरीर प्राप्त होता है यात्रा में शरीर जैसे रंगमंच में खेलने के लिए नाटक करने के लिए दूसरा ड्रेस पहन करके उपस्थित हुआ जाता है दर्शकों के सामने वैसे ही इस भोग शरीर को तो यहाँ छोड़ा जाता है लेकिन इस सूक्ष्म शरीर में जो चित्त है चित्त में हमारे सारे कर्म संस्कार जमाए हैं अच्छे और बुरे के उनकी रजिस्ट्री वहां का खाता ऊपर खुलता है और उसके अनुसार अगले जन्म का तो सब जगह स्वर्ग है मां मा। यहाँ यदि नर की जीवन जी लिया जी दूसरे को सही ढंग से जीने नहीं दिया तो तुम स्वर्ग की इच्छा किस हिसाब से करोगी माँ जीवन को अगर तुमने सबको अभ्यता प्रदान पूर्वक जीवन दिया है तो तुम्हारे लिए सब जगह स्वर्ग है यहाँ भी स्वर्ग सब जगह जहाँ जाओगे ना वहीं स्वर्ग है कई अच्छे अच्छे उपदेश जीव की गति का और वर्णन करने के बाद में देखा कपिल भगवान ने कि माँ अब स्वस्थ हो चुकी हैं और इनको अब विरक्ति भी आ चुकी है भक्तिमय सारा ज्ञान उपदेश किया और माँ से भी आज्ञा लेकर के भगवान कपिल चले जाते हैं और देव होती फिर दो समय बचा सुंदर महल सब कुछ लेकिन किसी में कोई आसक्ति नहीं पतिदेव की तपस्या के फल स्वरूप ये सारा सुख सुविधा मिला है सुख सुविधा मिली है इसलिए मेरा फर्ज है इसकी रक्षा करना यह जानकर के उसकी तो रक्षा कर रही लेकिन आसक्ति नाम की जरा भी चीज नहीं इतनी सुख सुविधा के प्रति बिल्कुल निराशक्त जीवन जीती हैं और फिर एक दिन आता है वो स्वयं शरीर उनकी ऐसी स्थिति कि वो दूसरे की चलाए उनसे चल है उनकी इच्छा के अनुसार चल रहा शरीर पर कोई ध्यान नहीं केस कैसे हैं कपड़े कैसे हैं कुछ नहीं और उनको पता भी न लगा कि कब समय चला गया और शरीर छोड़ गया इस प्रकार से देवभूति का सुंदर चरित्र और भगवान के ये है चतुर्थ स्कंध भी इसी प्रकार का है चतुर्थस्कंद में आप बिल्कुल सारांशी मात तो सुन लीजिए चतुर्थ स्क भी प्रिय के छोटे भाई उत्तान पाद के जीवन और उनके वंश में आने वालों की कथा है लेकिन उसके पहले जो आपूति और प्रसूति आपूति और प्रसूति के संतानों का जो रुचि नाम के प्रजापति थे उनके आपूति के साथ विवाह और प्रसूति का दक्ष के साथ विवाह इनके भी संतान हुए उनका भी वर्णन दक्ष की संतानों का वर्णन करते समय उनके भी संतानों के संतान हुए ये वर्णन किए लेकिन जो सब सबसे छोटी बिटिया थी सती जिनका नाम था उनकी शादी होने के बाद भी कोई संतान नहीं हुए क्योंकि अधेड़ अवस्था में ही अर्ध उम्र में शरीर त्याग कर चुके थे बिदुर जी को प्रश्न हो गया कि ऐसा क्यों उनके यहाँ संतान क्यों नहीं तो उनके भी बात बता दी जो आप सुन चुके हैं कि सती का चरित्र सुनाया है सती ने अपने देह त्याग क्यों किया कैसे किया भगवान भोलेनाथ के पत्नी के प्रति क्या भाव है और पत्नी के भी पति के प्रति क्या भाव होने चाहिए और साथ ही साथ भगवान के जो दिव्य उस चरित्र को भी दिखाना था और इसी अध्याय में चतुर्दशंध के प्रथम में ही लगभग एक दो अवतारों का और विवरण आया है एक तो भगवान दत्तात्रेय जो अनुसुईया माँ के यहाँ उत्पन्न हुए हैं चंद्रमा भी और दुर्भाषा ऋषि तीनों के तीनों भगवान विष्णु ब्रह्मा और शंकर जी के अंश हैं दत्तात्रेय का चरित्र तो आगे एकादश स्कंद में सप्तम स्कंद में थोड़ा सा आएगा इनका भी नर नारायण भगवान जो दक्ष की बेटियों में से तेरह बेटियों में से एक मूर्ति नाम की बेटी थी उसको समर्पित किए थे धर्म को तो धर्म के यहाँ उत्पन्न हुए नर नारायण भगवान जो बदरी का समय नित्य तपोरथ हैं अवतारों का वर्णन यहाँ पर हुआ है है है अवतार का का भी वर्णन आगे चलकर उपाख्यान सुनाने लायक तो समय बिल्कुल नहीं पा रहा है। और कर के वंश में आगे चलकर के के वेन जो अंगराजा के बेटे हैं अभी कह रहे थे कि अच्छे खून हो अच्छा अच्छा चिंतन हो तो अच्छे संतान होते हैं ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया राजा को और अश्वमेध यज्ञ में राजा अंग के के देवता भाग स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, नहीं आए पंडितों ने कहा, ने कहा विप्र कहा राजन आपका भाग स्वीकार करने के लिए देवता नहीं आ रहे हैं उस समय आचमन किए बिना तो बोले कैसे यज्ञ में दीक्षित हो चुके हैं तो आचमन करके सदस्य पतियों से प्रश्न किया साक्षी देवताओं आप लोग बताओ कि मेरे इस यज्ञ में देवता अपना भाग स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं आ रहे तो अपराध नहीं है जिसको हम अभी प्रत्यक्ष देख नहीं पा रहे हैं और उसी भूल के कारण आपके यहाँ कोई संतान है नहीं अभी बेटा नहीं है बेटी नहीं है संतान नहीं है तो आपका हृदय अभी मृदु है ऐसा कोई कह नहीं सकता क्योंकि बेटे बेटियां हो जाते तो माँ बाप का हृदय बढ़ जाता है और उनके उत्तम भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं कुछ हो ना जाए द्रवित रहता है करुण होता है तो संतान जब तक नहीं हुए तब तक, तक तुम्हारे हाथ से जो भाग स्वीकार करने के लिए मना कर रहे पूछा कर भगवान आप बताओ क्या उपाय किया जाए तो बोले सीधे सी बात है ये देवता लोग तब तक, तक नखरे करते रहेंगे राजन जब तक कि इनके मालिक यहाँ नहीं आ जाए मालिक को ही बुला लो राष्ट्रपति जब आएंगे तो अपने आप दूसरे उनके अधीनस्थ लोग दौड़े चले आएंगे आप पुत्र कामिष्ट याग करवाइए ब्राह्मणों को दान दीजिए और सुंदर फिर आपके यहाँ पर वो स्वयं जब आएंगे तो उनके साथ साथ जो देवता नखरे कर रहे हैं भाग लेने के लिए नहीं आ रहे वो दौड़े चले आएंगे और सचमुच वैसे ही करवाया गया उनको दिया गया हवन जब करवाया गया अग्निपुंड सिद्धि देव पुरुष प्रकट हुए उन्होंने चरूर समर्पित की को खीर दी खीर को उन्होंने अपनी पत्नी को खिलाया राजा अंग, ने। अंग की पत्नी का नाम था, मृत्यु बेटी इतना सुंदर कार्य है राजा उत्तम है तपस्या करके यज्ञ करके भगवान को खुश करके खीर प्राप्त करके पुत्र प्राप्त किए हैं लेकिन फिर भी ये मस्तिष्क या भाग्य को कहा नहीं जा सकता क्या दिखाना चाहते हैं प्रभु वेन जैसा ऐसा दुष्ट बालक उत्पन्न हुआ पहले तो राजा अंग बेटे नहीं होने के कारण परेशान थे अब बेटे होने के कारण परेशान अब बताइए जो लोग बेटे नहीं होने के कारण परेशान होते हैं इस चरित्र को देख करके इतना परेशान हो गए राजा अंग कि कहने लग इतना वैराग्य हो गया उनको और कहने लग अच्छा हुआ बहुत ही अच्छा हो गया अब तो पहले तो कहते रहे कि वो लोग अच्छे हैं जिनके यहाँ अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं लेकिन जब आगे चले तो चिंतन के माध्यम से उनको लगा कि ये खराब बेटा हुआ बहुत अच्छा किया भगवान ने मेरे भाग को सुधार दिया क्योंकि इस बेटे के प्रति मेरी जरा भी दया भावना जाग नहीं रही और इसके प्रति मेरी जरा भी आसक्ति नहीं है ये जो करे जैसा जाए कहीं जाए हमको इससे कोई लेना देना है बिल्कुल इससे आसक्ति ही नहीं लेकिन यहाँ जब तक रहूँगा तो लोग जो है शिकायत करते रहेंगे राजा आपका बेटा ऐसा है वैसा है क्या करें रात के समय में बिना किसी को बताए सुनी सो रही थी पत्नी तक को बताए नहीं निकल करके भाग गए चरित्र बड़े विलक्षण वैराग्य उत्पन्न करने वाले हम किसी वस्तु पर अपना सुख देखते हैं कि अमुक वस्तु हो अमुक जन हो तब हम सुखी हो सकेंगे लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सुखी होना होता है नींद आने होती हो तो बिना बिस्तर के रेलवे स्टेशन पर घर्राटे मार के सोते हैं नींद नहीं आना होता है तो चाहे कितने भी फोम के गद्दे पिछे हो पूरी रात बीत जाती है नींद नहीं आती है सुख किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता सुख अंतर में है जो भगवान की कृपा से स्फुरित होता है उनके शरण में जो आते हैं उनको उस सुख का दर्शन होता है वो आनंद प्राप्त करते हैं राजा अंग के जीवन में ये घटना देखी गई बेन भी बड़ा दुष्ट इसने जैसे अब राजा नहीं है खोजबीन कृप की गई जब राजा के पता न लगा सारे लोग पछताताप करने लगे ऐसा राजा ना भूतों न भविष्य हमारे सारी जनता के लिए बहुत अच्छे थे परेशान साधु संतों की एक बहुत बड़ी मंडली बुलाई गई हाथ जोड़ कर के सारे प्रजा ने और दूसरे लोगों ने भी बड़े बड़े जो ऊपर के थे हाथ जोड़ करके कहा महाराज राजा के न होने पर सारे देश में अराजकता फैलने का भय है क्या किया जाए तो बेन यद्यपि दोष्ट पूछा गया उनके बेटे को बिठाया जाए बोले कि ये राजा के योग जो गुण होने चाहिए उनमें से एक परसेंट भी इसमें नहीं दिख रहे हैं बस एक ही कि ये कठोर है और इसकी कठोरता को देख करके जो चोर हैं डाकू हैं वो पहले से भाग जाएंगे इतना तो इसकी अच्छाई दिखाई दे रही है लेकिन बाकी के मामले में जनता परेशान हो जाने की संभावना है लेकिन कोई उपाय भी नहीं है क्योंकि राजा अंग के दूसरा बेटा भी नहीं तो ऋषियों ने कहा हो सकता है कि भाई इसको गद्दी में बिठाने के बाद सरपंच बना देने के बाद हो सकता है सबके प्रति समान भावना आ जाए ऊपर जब गद्दी पर बैठ जाएंगे तो कुछ ठीक भी हो सकता है किसी को समझाने पर या अपने भी तो उनको राजा बना दिया राजा बनाते ही वो भूल गया कि हमको किसने राजा बनाया और सीधे कानून पारित करवाया न यष्टव्यम न दातव्यम सारे ब्राह्मणों को सबको प्रजा को बुला करके आज नया कानून पारित हो रहा है कि मेरे राज्य में रहते मैं जब तक राजा रहू तब तक, तक ना तो कहीं यज्ञ होंगे किसी आश्रम में ऋषियों के यहाँ ना कोई किसी को दान दे सकेगा जो कुछ दान होगा उनके यहाँ नहीं जाएगा हमारे यहाँ आना चाहिए यज्ञ के माध्यम से तुम जिस देवता का देव, देवता की पूजा कर रहे हो वो कोई दूसरा नहीं मैं साक्षात नारायणाम नृपेंद्र हम क्या है गीता में गीतम नरा नरा नराधिपम कि सारे मनुष्यों में राजा भगवान का स्वरूप होता है मैं ही भगवान हूं इसलिए जो कुछ यज्ञ करना मेरे नाम पर अभी मुझे मिलनी चाहिए मेरे नाम पर करना हो तो करो न हो तब्यम न दा दान देना नहीं न यज्ञ कर सकते हो ऋषियों के यहाँ तो अब सुना कोई भगत ही नहीं आ रहे दान दक्षिणा से जो कुछ मिलता था खर्च चलता था वो बंद होने लग गया अब कंदबुल फल खाने के लिए जंगल में से कंद खोदने लग गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आदेश दिया गया, जंगल में किसी को भी फल न लेने दिया जाए ऋषियों ने सोचा हे भगवान इसको हमने राजगद्दी पर बिठाया जब हमारे ऊपर में इतना अत्याचार करना शुरू कर दिए हैं तो फिर दूसरे लोगों पर यह क्या करते हैं सब परेशान हो गए सम्मेलन बुलाया गया ऋषियों के बहुत बड़ी सभा हुई और कहा कि देखो समझाए उसको हमारा फर्ज है ज्ञानवान विचारवान पहले देश के ऊपर बैठे हुए को तो सही मार्ग मान जाए अच्छी बात है नहीं माने यदि तो उसको वहां से हटा करके दूसरे को बिठाए हम उनको समझाएंगे कुछ तो ऐसे साधुओं में भी सब समान तो होते नहीं कोई त्रिशूारी भस्म शरीर धारी उनको बड़ा गुस्सा लगा कि परेशान करने वाला होता कौन है अगर इसने अगर नहीं माना तो फिर उसको हम भस्म कर देंगे बड़े गुस्सा में हुए शांत रहो भैया शांति से काम लो शाम दाम दंड भेद नीतियाँ होती हैं पहले शाम नीति को अपनाओ पहले शांति से अगर काम बन जाए तो उग्र होने की जरूरत नहीं मिलकर के विज्ञापन सौंपे सभा बैठी गई हाथ जोड़कर। कर और वे इनका बोलना बड़ा विचित्र कहो ऋषियों क्या बात है कैसे आए हो दूसरे ऋषि दूसरे राज की परंपरा थी भगवान आपके मेरे यहाँ आने के जरूरत क्या थी हमें ही वहाँ बुला लेते हमारे लिए क्या सेवा के लिए आज्ञा है पर कहता है ऋषियों कैसे आना हुआ यहाँ पर और ऋषियों ने पूरा विज्ञापन जैसा अपना था उसके अनुसार समर्पित किया राजन इस देश के आप राजा हैं इस देश के राजाओं की यह परंपरा रही है वो धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं और जैसे राजा होते हैं वैसे प्रजा होती है आप जानते हैं यथा राजा तथा प्रजा हम चाहते हैं कि आपके खानदान पर कोई कलंक न लगे धर्म आपके रहते हुए सुरक्षित रहे जनता सुखी बसे राजन जिस राजा के में यज्ञ होते हैं दान आदि क्रियाएं शुभ कर्म हुआ करते हैं हवन आदि होते रहते हैं भगवत चर्चाएं होती रहती हैं यदि ये शुभ कर्म होते हैं तो उस शुभ कर्म का कुछ भाग राजा को भी प्राप्त होता है और जिस राजा को ये भाग प्राप्त हो रहे हों भगवान उन पर प्रसन्न रहते हैं और तस्मिन तुष्टे किम यदि वो किसन्न है ऊपर वाले राजन तो आपको राज्य संचालन के लिए जिस संपत्ति के राजकोष की सेना की मंत्रियों की जिस चीज की आवश्यकता हो वो अपने आप पूर्ति होती जाएगी इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि परंपरागत जो धर्म का पालन होता रहा है उस पर आप पाबंदी मत चलाइए भड़क उठा मूर्ख हमारे अतिरिक्त और कौन है दुनिया का मालिक कुछ नहीं चलेगा यदि झुलस तो के के करके, करके नीचे गिर गया हूं क्रोध उनका झुलसा करके रख दिया और ऋषि उसी गुस्से में उठे चले सुनीता थी सुनीता ने उस शरीर को संभाल करके पता नहीं मिट्टी के के तेल में में या किस, किस चीज रखकर उसको रखी रही, लेकिन ने उसको तो तो मार डाला, बेहोश कर दिया, देखते है चोरों को पता लग गया इस समय राजा कोई है नहीं डाकुओं को पता लग गया इस समय कोई राजा है नहीं बदमाशों को मन चाह करने का बड़ा सुंदर अवसर मिला चलो जिसको जितना बने लूटो सारे चीजें छब जगह जाकर मारो काटो फिर बड़ी है, क्या करें? तो उस से मुक्त करने के लिए प्रजा के दुख को देखते हुए ऋषियों ने फिर उसी बेन के पड़े हुए शरीर के जंघा का मंथन किया जंगा के मंथन करने से उससे काला काला पहले एक शरीर प्रकट हुआ देह तो ठिकना बोना आदमी था एकदम काला ऋषियों ने कहा बताओ राजगद्दी पर बैठाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे अब कोई राजगद्दी पर बैठाने के लिए भला इनको यदि बिठाएंगे जनता इसके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कैसे करेगी इनके प्रति श्रद्धा भावना कैसे हो सकती एक तो ऊंचाई भी कम ठिकने दूसरे देखने में काले देश की गद्दी पर बैठने वाला देखने में सुंदर ना हो बुद्धि में सुंदर ना हो श्रद्धा का पात्र ना हो अच्छा या ना हो उसको गद्दी में बिठाएंगे तो बिठाने वालों की ही हंसी होगी सोचा उसने कहा हाथ जोड़ करके कारण निशीध मने बैठ जा कहने के कारण उसका नाम पड़ गया निषाद उसको बताया नहीं किसलिए ऐसा बाद में फिर भुजाओं का मंथन किया क्षत्रिय का प्रतीक होता है उससे जो एक जोड़ा पैदा हुआ प्रथु प्रथु और अर्ची यही आगे चलकर के के के करते हैं प्रथु के जब बड़ा हुआ जन्म लेने के बाद में थोड़ा तो उनके प्रशंसा करने, करने, तो करने क्योंकि हरेक का भाई आगे राजा बनने वाला है तो उनकी चाकुल उसी पहले शुरू करनी पड़ती है हमारे अनुकूल बने रहेंगे जब चाहे तब उनसे काम करा सकेंगे तो उनकी चापलूसी करनी पड़ती है तो उनको भी अपने आजीविका जिनको चाहिए और दूसरी बात संगीत विद्या की भी परंपरा रक्षित हो ये भी चाहिए तो उनकी स्तुति करने के लिए जैसे उपस्थित हुए पृथ्वी ने स्टॉप करवा दिया आप लोग मेरी क्या प्रशंसा करेंगे मेरे किस गुण को देखे हैं आपने गुण देखे नहीं और ऐसे झूठमूठ की प्रशंसा करेंगे कोई नया कार्य देश के उद्धार के लिए जनता के सुख के लिए कोई कार्य नहीं किया पहले से पेपर में आउट ये नहीं होगा मेरे बच में जब तक कि मेरी अच्छाइयाँ प्रकट ना हो जाए तो तुम लोगों की जो ये ये मुख से झूठी प्रशंसा मुझे पसंद नहीं है आप वो चाहते थे कि हे भगवान हम थोड़ी बहुत कहकर कि थोड़ी बहुत जो है कुछ फायदा हो जाता था संगीत विद्या का हो जाता था आजीविका होती ऋषियों ऋषियों के के के पास में में प्रार्थना की ने कहा ऐसा ऐसा करो करो ज्योतिष शास्त्र अनुसार होता है वर्णन तब उसी बहाने फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भविष्य फल वर्णन के बहाने उनकी स्तुति की बाद में यही राजा राजगद्दी पर बैठे दिव्य शासन चला इनके समय पर लेकिन जैसे ही राज पर बैठे तो वेन के जमाने पर जितने अत्याचार हुए थे उस अत्याचार को पृथ्वी सहन नहीं कर पाई थी उसके राजा के राज्यकाल में क्योंकि सर्वत्र सर्वत्रता फैल गई थी दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ चुकी थी उन दुष्ट लोगों के दुर्भाग्य के कारण पृथ्वी अन्न देना बंद कर दी थी पर्वतों से रत्न निकलना बंद हो चुके थे ऋतु के अनुकूल फल आना बंद हो चुके थे राजा त्राहित राजा के सामने जनता आकर के भूख हड़ताल करने को मजबूर राजन आपके रहते हम लोग भूखे मर रहे राजा ने कहा क्या हुआ भोजन नहीं है क्यों भूखे भूख बोले राजन पृथ्वी में कहीं अनाज ही नहीं होते करते तो सब कुछ है गुस्सा आया राजा को धन से उठाया ये पृथ्वी मेरे शासन काल में ये कैसे हिम्मत कर सकते कि मेरी प्रजा को दुख पहुँचाए और अन्न नदी मेरी प्रजा को भूखे मारे और पृथ्वी डर गई कांप गई गाय का रूप लेकर के भागी राजा पीछे पड़े लेकिन कहाँ तक भागती सबके पीछे पड़ गए जब थक गई तो पृथ्वी आखिर में मनुष्य की आवाज में कहने लग गई प्रभु जिस पृथ्वी को आपने अपने सिर पर धारण करके उठाया उसी को आप नष्ट करने के लिए और एक अबला नारी पर शस्त्र चला करके आप विश्व में क्या अपने को प्रसिद्ध करना चाहते हैं बातें की पृथ्वी ने कहा कि दुष्टि तमाम तूने हमारी प्रजा के लिए जो अन्न देना चाहिए था तू तो भोग तो प्राप्त करती है पृथ्वी स्वाहा तो पृथ्वी के नाम पर हवी प्रदान की जाती उसको तो स्वयं कर रही तू लेकिन अपने अन्न अपने उदर में सारे अन्न को छिपा रखी है औषधियों को छिपा रखी है। तू यदि नहीं नहीं देगी, तो तुझे मैं जीवित छोडूंगा। इसके बाद फिर पृथ्वी ने बताया राजन जरा आप कारण भी तो जान लेना चाहिए था तभी आपको इतना गुस्सा करना चाहिए था भगवान आपके पूर्ववर्ती राजा बेम उसके जमाने में जो अत्याचार हुए उन अत्याचारों से मैं अपने आप को रोक न सके भला इनको मैं धारण करती एक सीमा होती है और इन पापियों का मैं पालन पोषण करूं तो फिर भगवान के सामने में जवाब क्या दूंगी इसलिए मैंने अनाज रोक लिया औषधि रोक ली इनके कि ये पापी लोग पापियों को मैं जीवन जिलाऊंगी नहीं और अगर आप कहते हैं तो आपको उपाय बता देता हूँ आप बछड़े की कल्पना कीजिए दोहन पात्र की कल्पना कीजिए और दोगधा की कल्पना कीजिए और फिर जो चाहे वो फल पा लीजिए मनु स्वयंभू मनु को फिर वत्स्य बना कर के दोहन की कल्पना करके इस पृथ्वी के फिर अनाज आदि का दोहन किया एक प्रतीक है संसार में हम आते हैं संसार में हमको जो चाहिए उसका हम दोहन करते हैं पृथ्वी ही सूत्र लेते हैं ज्ञानी ज्ञान का दोहन कर रहा है संगीत विद्या का उपासक संगीत को ले रहा है यहीं से ले रहा है जो जिस चीज़ की चाह करता है उसको वो मिलता है कचरे वाले को कचरा ही मिलता है है जाकी जाकी जैसी जैसी भावना वैसी जैसी भावना वैसी वैसी सिद्धि सिद्ध हंसा मोती चुगत है, मुर्दा चुगत है गिद्ध मुर्दा चुगत है गिद्ध संसार में जो चीज रत्न है ये रत्न वसुंधरा वसुओं को धारण करने वाली इससे जो चाहें हम लोग निकाल रहे जीवन प्राप्त करके जो जिसको जो चाहिए वो पाप रहे तो ये पृथ्वी का दोहन किया रत्नों का सब कुछ जिन लोगों के पास जो जो चाहिए बिछुओं ने बिछ को निकाल लिया विषे वनस्पतियों ने अपने अलग अलग चीज़ें निकाली बहुत की चीज़ें इसके अंदर हैं और इसके बाद फिर आगे चल करके इन्हीं के शासनकाल में क्षण सन्दन सनातन संत कुमार इनको उपदेश किए भगवान का दर्शन किया या यश्विध यज्ञ किया आगे जो संतान हुए आगे चलकर कर के इन्हीं में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए प्राचीन बरही के दस प्रचेता नाम के पुत्र हुए तपस्या करने के गए भगवान रुद्र का दर्शन हुआ नारायण सरोवर में सिद्धि प्राप्त की नारायद जी ने उनको भी उपदेश किया और पंचजन उपाख्यान पुरजन उपाख्यान राजा प्राचीन वर कर्मकांड में इतने मग्न हो चुके थे कर्मकांड में मग्न होना अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ जीव हत्या को बचा करके यज्ञ यज्ञ करवाते थे। में अनेक पशुओं का हनन हुआ खाने के बहाने और के बहाने और यज्ञ के के खाने लिए जंगली जानवरों की हत्याएं नारद ऋषि को आई ये राजा बिल्कुल अज्ञान में भूल रहा है जीव हत्या करके अपने जीव अपने जीवन को सुखी बनाने की चेष्टा कर रहा है बिल्कुल गलत है उनको उपदेश दिए राजन तुम सुखी नहीं हो सकते हो पहले ऊपर आकाश की ओर को नोच नोच करके खाए सचमुच दिखाया योग बल से पूरा दिखाई दे दिया डर गए राजा और उन प्राचीन वर् नाम के राजा को पुरंजन की स्थिति जो प्राचीन वर् के सम, समान ही थे उनकी कथा सुनाई और उनको फिर मुक्त करके उसी वक्त सब सब राजा के के विरक्त होकर भगवत धाम को को प्राप्त पंचम पंचम चतुर्थ की विरांति विश्रांति यहां है। को बिल्कुल देख लें पंचम लेक में जो इनके प्राचीन बर् के पुत्र हुए दस प्रचेता दस प्रचेताओं के एक बेटा हुआ जिसका नाम प्राचीन दक्ष के में कथा आती है उसको यही जो पहले तो दस हजार लेकिन नारद जी ने सबको बाबा बना दिया नारद नारद के जी जिनको पड़ जाए उत्पन्न पांच हजार बेटों को सबला सुना के। उनको भी ऐसा उपदेश दिया कि संसार झूठा समझ में आ गया वो भी दूसरे रास्ते दक्ष को बड़ा गुस्सा लगा क्रोध में थे उसी समय नारद जी को लगा कि इन, जैसे इनके बेटों को हमने सही रास्ते पर लगाया है तो दक्ष भी भटके हुए हम उनको रास्ता बताएं लेकिन दक्ष के यहाँ जैसे पहुंचे यहाँ गुस्सा में तो थे ही उनको श्राप दे दिया कि तुम एक जगह ठहरो नहीं एक जगह टिक नहीं पाओगे क्योंकि एक जगह रहोगे तो कहीं कितने बच्चों को भड़काओगे कितने बच्चों को तुम बनवास भेज दो बनो के लिए भेज दोगे बाबाओं से तभी से माता पिता लोग डरते हैं बच्चों को दिखा बाबा बाबा आ रहा देखा क्योंकि बाबा पता नहीं कहता विश्वा मित्र के समय से और इन नारद जी के दक्ष के बेटों को जो जब से हुआ तब से माताएं भी और लोग भी डरते हैं और डराने के लिए बाबाओं का उपयोग भी होता तो वो तो चले गए लेकिन अब मुसीबत है और तान का वंश कैसे चले और राज गद्दीप संभालने वाला कोई नहीं क्योंकि बेटी बेटी अब बेटे, बेटे तो सब चले जाते चुके हैं विरक्त होकर के बड़ा गुस्सा लगा और निराश हो गए दक्ष ब्रह्मा जी ने उनको समझाया धैर्य रखो फिर भगवान की प्रार्थना पूर्वक तुम संतती को बढ़ाओ दक्ष ने सोचा हे भगवान अब बेटे नहीं अब बेटिया ही दे दो झंझट से मुक्त रहेंगे साठ कन्याएं उत्पन्न हुई और साठ कन्याओं को फिर जो है आगे अलग अलग वितरण होता है लेकिन देखिए बेटे नहीं हैं तो गद्दी में बैठने की समस्या बचपन से ही नारद जी की संगति प्राप्त हो गई थी स्वयं मनु के बेटे बड़े बेटे प्रिय को और नारद जी जिनको समझा चुके हों भला वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की कैसी इच्छा कर सकता है वो तो हमेशा हमेशा के लिए भगवत चिंतन का रास्ता अपना चुके थे लेकिन दूसरी ओर राज गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं क्या किया जाए तो जाकर के उनसे प्रार्थना करके लौटाने की कोशिश की गई लेकिन नारद जी का समझाया हुआ भला वापस लौटे तैयार नहीं स्वयंभू मनु को भेजा गया कि पिता पिताजी जाए शायद जी का कहना मान ले पिताजी की भी कहना कहना निषेध पिताजी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से निवेदन किया आप अपने पोते को संभालो हमसे नहीं संभल रहा है ब्रह्मा जी स्वयं आकर के उनको समझाए कि बेटा देख तुम तुम हमारे पोते हो हो और और इस संसार संसार में माता पिता की आज्ञा मानना आवश्यक भी है ऐसे ही नहीं हो जाता तुम संसार को देख लो आज्ञा में रहो शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार क्रमात् आश्रमात् आश्रमांतरम प्रजेत पहले ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश फिर वानप्रस्त इसके बाद संन्यास शास्त्रीय नियम ये है बेटा पहले से तुम बचपन से ही तो सन्यास लास्ट में मार रहे नारद जी के के ने इशारा किया ठीक है नहीं तो फिर हमारे ऊपर में दाग लगेगा इन्होंने बहकाया था इसलिए बात नहीं माने स्वीकार कर लिया और गृहस्थ जीवन में आकर के फिर उनके पुत्र हुए उत्तम शासन चला बेटे हुए आग्नेयत्र के के के के भी बेटे बेटे बेटे नाभि नाभि ऋषभदेव सुंदर शासन क्या कहें उनका रघुगण के साथ संवाद भद्रकाली के साथ में जो क्या घटना घटे वो में भूगोल खगोल का वर्णन नरकों का भी वर्णन है षठ स्क में पोषण लीला पुष्टि तद अजामिल की कथा है और जो शेष रोक चक, रोक चुके हैं जो साठ कन्याएं दक्ष की उनकी संतानों का वर्णन उनकी संतानों का वर्णन करते समय अदिति अदिति के के के बेटों बेटों का क्रम आता है, के बेटों के नाम में एक नाम और आता है जिसका नाम है त्वष्टा त्वस्टा का बेटा विश्वरूप विश्वरूप को देवताओं ने अपना आचार्य बनाया प्रश्न हुआ क्यों मनाया हुआ जब बृहस्पति के रहते हुए बस यही है कि गुरु जी का जब मान सम्मान नहीं होता तो गुरु जी कहते हैं कि भाई तुम तो ठीक है हमारी कहना नहीं मानते चलो तो इंद्र की सभा थी वहाँ पर बड़े धूमधाम से मौज मस्ती के साथ कोई कार्यक्रम हो रहा था उसी समय गुरु जी पहुंचे बृहस्पति जी दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं अभिमानी इंद्र देवता लोग उनके नीचे बैठे हुए हैं भले जो सम्मानित व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ हो और दूसरा सम्मानित आ जाए तो उसको उठने में तो है अभिमानी होगा तो वो कहेगा मैं कैसे उठूँ उसको लगेगा मैं उठूँगा तो इनकी दृष्टि में वो बड़े समझे जाएंगे इसलिए बैठा रहा चलता रहा देवताओं ने भी देखा इन्होंने भी देखा गुरु जी समझ गए जब देख करके भी पश्चिम अभिना चपश्च्य मूढ़ जब देख करके भी जब न अनदेखी कर रहे हैं तो फिर इनके कार्यों ने हमको विक्षेप नहीं करना चाहिए तुरंत गुरु जी चले गए लेकिन उनके जाने से ही श्रीहीन हो गई वो सभा लक्ष्मी इंद्र को छोड़कर के चली गई राज्य लक्ष्मी इंद्र लक्ष्मी चली गई अब तो फसलों को आवश्यक मौका मिल गया वो मान चाह आक्रमण करना परेशान करना शुरू कर दिया राज्य हड़प लिया परेशान देवता तब फिर ब्रह्मा के कहने के नाम के अनुसार नाम जो आदित्य थे उनके बेटे विश्वरूप विश्वरूप को की पर पर ने उनको नारायण कवच का किया जिसके बल उन्होंने विजय प्राप्त की थी लेकिन बाद में विश्वरूप के तीन सिर थे अब थे तो खानदान से रचना नाम की जो उनकी माँ थी वो राक्षस खानदान से थी पिताजी देव खानदान से तो मां के खानदान वालों के प्रति भी उनकी जो है इच्छा होती थी कि उनको भी कुछ ना कुछ मिले उनके नाम पर भी हवी पहुंचाते थे देवताओं ने देखा इंद्र को शिकायत की इंद्र से रहा नहीं गया हमारी वृद्धि के लिए गुरु के रूप में आप चुने गए हैं और वृद्धि और दूसरों को भी कर रहे हैं जिनको हम स्टाफ करना चाहें रोकना चाहते हैं और उनके सिर को उड़ा दिया त्वष्टा का बेटा था त्वष्टा को गुस्सा लगा ये इंद्र हमारे बेटे की हत्या की है गुरु बनाकर ब्राह्मण की हत्या की है इसको मैं छोड़ूंगा नहीं और यज्ञ को चरु तैयार करवा करके पर ऐसे यज्ञ करवाए जन करवाए लेकिन मंत्रों की गड़बड़ी आप जानते हैं उदात अनुदात स्वरित आदि का जो उच्चारण होता है इंद्र शत्रु वर्धस्व इंद्र शत्रु शब्द के उच्चारण में गड़बड़ी हो गई इंद्र शत्रु यस्य और इंद्र से शत्रु दो हैं इंद्र को मारने वाला एक अर्थ निकलता है और एक अर्थ निकलता है इंद्र है मारने वाला जिसका तो वो जो जो जो इंद्र इंद्र है है मारने वाला जिसका समास से जो इंद्र शत्रु शब्द में स्वर स्वर लगता है, उस स्वर का उच्चारण हो गया पंडितों से इंद्र को मारने वाला अर्थ भी देता था उस मतलब षष्ठी समाज का उच्चारण होना चाहिए था वहां पर गड़बड़ी हुई स्वर तो पर नाम का राक्षस पैदा हुआ जिसको जो ने मार तो नहीं पाया इंद्र को लेकिन इंद्र ने उसको मार डाला परम धार्मिकता तो के के पर इनकी तो साक्षात धार्मिक कन्याओं की बे, बेटे हैं उनके संतान के वर्णन में श्री सुखदेव जी ने यह भी वर्णन किया कि दिवति के बेटे मरुत हुए लेकिन वो बाद में देवता हो गए तो उसमें भी मरुतों की उत्पत्ति की कथा उन्नीसवें अध्याय में अठारहवें अध्याय में सुनाई छठवें स्कंध की छठवें स्कंध की इसमें यह दर्शाया है एक और दिति की भी रक्षा हो जाए दूसरी ओर इंद्र भगवान का आश्रय लेते हैं उनकी भी रक्षा हो जाए ये दर्शाते हैं कि भगवान के शरण में कोई भी आ गया है भगवान उसकी रक्षा करते ही करते हैं दीति ने कश्यप से प्रार्थना करके पुत्र प्राप्ति के लिए कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे बेटों की हत्या करने वाले के उनसे उनका काम बिगाड़ने वाले को जो मार डाले कश्यप को बड़ा दुख लगा लेकिन फिर भी पत्नी कह रही थी तो उनको बता दी उपासना के विधि लेकिन इतने कठोर नियम कि बिना नहाए धोए ऐसे अशुद्ध अवस्था में नहीं रहना भोजन करने के बाद में जूठन मोह सो जाना नहीं बिना हाथ पैर धोए सोना नहीं बहुत से किसी के पास किसी शिक्षा झूठ बोलना नहीं अपवित्र अवस्था में नहीं रहना नित्य भगवान की स्मरण करते रहना तो अच्छी संतुष्ट क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है योगी तो थे ही सूक्ष्म रूप धारण करके सेवा करके बालक का रूप धारण करके दिखी की इतनी सेवा करते रहे दीति को पता न लगा कि ये कौन सेवा कर रहे हैं एक दिन दिखा खा पी करके मस्ती में भगवान की माया कौन जानता है दिति को जूठन हाथ ही नींद आ गई लुढ़क गई बिना हाथ पैर धोए सो गए गर्भावस्था थी सूक्ष्म रूप लेकर के इंद्रगर्भ के अंदर प्रवेश कर गए और गर्भ के सात टुकड़े कर डाले सात टुकड़े करते समय वो चिल्लाने लगे गर्भ तो इंद्र मारोदी मारोदी करके मत्रो मत्रो कह करके मत मत कर साथ के और सात सात टुकड़े कर डाले उनचास टुकड़े हो गए लेकिन दीति मैया ने भगवान की आराधना करके प्राप्त किए हैं भले टुकड़े हो सकते हैं लेकिन मरेंगे नहीं उन बेटों ने कहा इंद्र हमें क्यों मार रहे हैं हमने आपका क्या अपराध किया इंद्र ने कहा कि तुम्हारे द्वारा हमारी मृत्यु की कल्पना की गई उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है हम नहीं मारेंगे हम वचन वचन देते हैं और उसी पर वो सब के सब के जीवित रहे। जहां एक पुत्र जाती थी उनके बेटों को देखकर बड़ी खुशी अब तो इंद्र के प्रति जो दुर्भावना थी वो दुर्भावना ही समाप्त हो गई कहने लगे इंद्र ये कैसे हो गया इंद्र ने कहा कि माँ मुझे जब पता लगा कि तुम हमें मारने के लिए बेटे चाहते हो चाहती हो तो मैंने तुम्हारी सेवा के इस रूप में आकर के और अवसर पाकर के तुम्हारे गर्व का खंडन किया तोड़ा लेकिन मुझे भी यह देखने को मिल गया मार सके ना कोई बाल सके जो जगह हुई कोई मार नहीं सकता दोनों की रक्षा हुई इंद्र भगवान के आश्रय लेते हैं उनकी भी रक्षा और दी के गर्भ की भी रक्षा ये दर्शाते हैं कि सब प्रकार से भैया भगवान ही शरण है और इसी शरणागत की रक्षा का भाव भी हम लोग सप्तम स्कंध में भी देखते हैं भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के उनकी रक्षा की है आप सब चरित्र जानते हैं लेकिन कितना कितना कहेंगे समत्व की स्थापना की है उसमें अष्टम स्कंध में मनवंतरों की गजेंद्र उद्धार की कथा है चाहे किसी भी प्रकार से भगवान की शरण में आ जाए यदि कोई प्राणी तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं बस एक बार आ जा भगवान की शरण में फिर भय कभी ना होगा जगदीश की शरण में बस एक बार आ जा अशरण शरण शरण में सारे अशरणों को भी शरण देने वाले हैं भगवान उनकी शरण में आ जा यह भाव दर्शाया है देखो छठवें स्कंध में भी सातवें स्कंध में भी सप्तम स्कंद में भी ये शरणागति का भाव ही दिखाई देता है तो गजेंद्र की कहानी उस पर आई है उसका भी गजेंद्र के उपाख्यान को प्रातः काल स्मरण करने का भगवान ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है कि जो इसको स्मरण करेंगे प्रातःकाल उठ कर उनको अंतिम समय मेरी याद अवश्य आएगी गजेंद्र ने जो स्तुति की है उसका जो पाठ करेंगे उनके प्रज्ञा शुद्ध होगी बुद्धि शुद्ध होगी उनके सही रास्ता बनेगा जीवन उत्तम बनेगा और मेरी कृपा से उसको अंतिम समय उसके मुख से मेरा नाम उच्चरित होगा मैं याद ये भगवान ने उस गजेंद्र को स्वयं कहा है मनवंतर, मनू, मनू, तामस मनू, उत्तम मनु चाक्षुष मनु वस्वत मनु सावरणी दक्ष सावरणी धर्म सावरणी रुद्र सावरणी इंद्र सावरणी मनु मनवंतरों की कथा उनमें सुनाई है और उन्हीं मनमंत्रों की कथा के अंतर्गत वामन चरित भी और उसी स्कंध में भगवान ने देवताओं को आश्रय देकर दे के उनके निमित्त अमृत मंथन करके उनको जो पिलाया उसमें भी दो अवतार तीन अवतार देख सकते हैं अजितावतार एक रूप में जो मंथन कर रहे हैं एक में कच्छप बनकर के मंथन में सहायता पहुँचा रहे हैं और अमृत मिल जाता है तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी भी बनते हैं अपने आश्रय में रहने वालों के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते सब कुछ करने को तैयार हैं लेकिन हम यदि स्वयं मुख हुए हों तो क्या कर सकते सूरज सबको समान है किसी के प्रति उसके दुर्भावना नहीं है सबको समान सबके भगवान सबको समान दृष्टि से आश्रय देते हैं बस बसरते हम कोई आश्रय जो लेता है वो व्यक्तिगत लाभ उठा लेता है समूहम सर्वभूतेशों नमे द्वेश न प्रिय भगवान की दृष्टि में न कोई प्रिय है न अप्रिय है दुश्मन है न मित्र है सब समान है तो फिर विषमता क्यों दिखाई दे रही है कहते हैं यो ब, ये भजनते तो माम भक्त्या मई ते तेसु चाप भाई उनका अपना मेहनत अपनी मेहनत अपने परिश्रम है जो मुझे भजते हैं उनको वो, उनको मालूम पड़ जाता है हमें फायदा हो गया जो मुख हुए हैं उनको लगता है हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है हम हम तो कुछ नहीं करते जो सूरज की कथा सुनाई द्रविड़ देश के राजा सत्य के सामने उन्होंने जो बीच में ही चाक्षुष मन में दिव्य रूप धारण करके दिखाया और उसी प्रलय काल में मत्स्यावतार लेकर के भगवान ने जो उपदेश किया है वो सारा का सारा उपदेश चौदह हजार श्लोकों में इतना मोटा ग्रंथ है मत्स्य पुराण दिव्य उपदेश है उसमें इस प्रकार से वहाँ पूरी हुई हैं और नवम स्कंध अब अवतार की जो है माता ने कहा कि आज वामन अवतार कर देना उसको जो जैसे जिस ढंग से कराना चाहिए था वो तो नहीं करा पाए अब जो शेष बातें होंगी कल करेंगे क्योंकि वहाँ तक दौड़ना है और हमने देखा कि लगभग आधे घंटे तो कीर्तन वगैरह था अच्छा कार्य था भगवान के नाम संकीर्तन लेकिन कभी कभी ना वक्ता के मन में भी लगता है हमारा टाइम जा रहा है तो खुंदक तो थी भाई मैंने कहा आधा घंटा इन वो बिठा के रखूँगा <laughs> <laughs> बोले सच्चिदानंद भगवान की श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमनारायण jay man narayan narayan narayan bhaj man narayan narayan man narayan Shri narayan shriman narayan narayan narayan shriman narayan narayan narayan narayan shriman narayan narayan narayan shriman narayan दानंद भगवान की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय ओ नम पार्वती पतये हर हर महादेव